गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित राधिका बंदिराधिकार चरणोद गोपीजन सयूत बिंदवनमनोहर वंशाकल्पतरुश कृपा सेवच पतिता नंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूको दिवाचा लंग पंगुंगिरी यम वंदे परमाधव वृंदाव तुलसीदे वै पिया हुई केशवश कृष्णभक्ति पदे दे देंवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईव नरोत्तम देवी, देवी जयो वैसम तथोज मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अपत्र प्रकाशने भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगह सदाभवनमिष्टो तेस्प शिव विरछ नम शरण भीतातिहम पुनतपाल भवदीप वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्त सुराजक्ष्मीम धर्मीचसा जदगा गैत वधाद वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदमि छटाया विस्फुित किबवधु स्वर्शी पूर्णागरसागरसारमूर्ति चाराधिक मयि कदा मुख्याम करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद सियादैत गाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद सदैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद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 कमला भरो भरो पालो संकेतनकर कमलायताक्ष विषाबर द्विजरो जुगधरम पालौ वंदे जगत्प्रियकुण प्रणमस श्रीगुर श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु शिशुक तमुपाश्रय तमादेव पुषोपुराण तमालवर्णं सेवता अपार संसार संसारसंद्रसे भजामे भगवतो स्व बागी सजस्व लक्ष्मीजस्वी जसास हृदय संवीर तंग नृ सिंह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे रम हरिद्नृतम्छता जोगिनापुनिर्णीता हरिर्नामा केतन तावृतम्छताकुतो भोगीनापुनिर्मी हरिर्ना केतन श्रीशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाजीन बताएं श्रीचैतन महाप्रभु सिवास अंगन में जे संकीर्तन रासस्थल जिसको बोला जाता है उसमें जो संकीर्तन योग्याग्नि प्रज्ज्वलित किए हैं सप्तजारूप तो संकीर्तन योग्यों इसी योग्यों में योग्याग्नि में एक एक गौरियमठ के काबिल जो संत महात्मा हैं सारे इस जुगाग्नि में आत्मा होती देंगे तभी इनका गौड़त्व तो श्र वास्तव रूप से बोला जाएगा ये गौड़ है गौड़ वैष्णव वास्तविक बात ये है परम सत्व वस्तु को सुनने का अधिकार सब कोई का है नहीं परम सत्व वस्तु का जो कीर्तन है परम सत्व वस्तु का जो वास्तव सत्व है उसका सन्ने, सुनने का हिम्मत सब कोई का अंदर नहीं होता है क्योंकि जोर जबरस्ती सुनने बैठे तो शोवन होता नहीं सोवन का मतलब वो श्रुतो विषय को हृदय में गोहन करना जब तक वो गोहन न कर पाए तब तक वो श्रोवण स्तव शोभन नहीं है जब तक वास्तव शरणागति जीवात्मा ना हो जाए तब तक तब तक इसका अंदर में कभी निर्भीक भाव आ नहीं सकता जब तक किसी का अंदर में वास्तव शरणागत शरणागति भाव ना आ जाए तब तक इसका अंदर में वास्तव निर्भीक भाव वास्तव निर्भीक भाव हो ही नहीं सकता निर्भीक तब हो जब वास्तव स्वर्णागत हो जाए एकांत रूप में गुरु वैष्णव भगवान को भगवान का नाम को आश्रय ले तभी ये निर्भीक हो सकता है शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी यही कार्तिक महीना में व्रजमंडल परिक्रमा का समय राधा कुंड में बैठकर बहुत बहुत ऊंचा तत्व चर्चा कर रहे थे बहुत ऊंचा चर्चा बहुत सुंदर दर्शन यहाँ तक भी चर्चा करते करते भगवान का नाम राधा रानी का नाम आ गया तो उनका शरीर में अष्ट विकार पैदा हुआ अष्ट विकार पैदा हुआ और पान तुरंत तुरंत उन्होंने अपने को संभाल लिया कि जगतवासी को दिखाना नहीं है कुछ उसी प्रवचन में दो एक दिन मथुरा का बड़े बड़े आदमी लोग आए थे वो शिक्षित है प्रोफेसर है सारे बहुपात के पास आए प्रवचन सुनने के लिए और दो एक दिन से सुन भी रहा है समझ में नहीं आ रहा है कुछ सिलापुपाद जी को एक दिन प्रार्थना किए दो एक दिन सुनने के बाद प्रवचन समाप्त तो होने के बाद प्रभुपाद जी आपका चरण में एक विनती है बोले कौन सी विनती हैं क्या विनती बोले ये विनती हैं कि आप जब जो तत्व चर्चा करते हैं जो भाषा हम लोग का बिल्कुल समझ में नहीं आता अब क्या बोलते हो कीपा करके अगर थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड पे आके बात करे बड़ा अच्छा हो हमारा स्टैंडर्ड जो है उसी स्टैंडर्ड में आप उतार के थोड़ा आके थोड़ा हमारा समझने वाला बात थोड़ा करो तो ठीक है पोपाद में मुस्कुराया पोपाद में मुस्कुराया और बोले देखो बात यह है अगर आपका स्टैंडर्ड में हम उतार के ना आए अगर आप लोगों को कृपा करके हम ऊपर उठा ले तो कैसा है तो उन्होंने हंस पड़ा संत महात्मा को नीचे उतरना पड़े इसमें तो वही तो प्रभुपात का प्रवचन है सारे कठोर तत्व तो है आपका बात सही है लेकिन बहुपात का उत्तर ये है अगर आप लोग कृपा लेके के गुरुवर्गो का वैष्णव का कृपा लेके थोड़ा ऊपर आ जाओ तो ये बात बड़ा मजा लगेगा आपका अपराकृत जगत का भाषा आप अपराकृत जगत का भाव ये हर आदमी समझ नहीं सकता जो श्लोक दे के शुरुआत किए हैं आज श्रीमद भागवत जी महापुराण का श्री सुखदेव गोस्वामी जी का पास परीक्षित महाराज जी ने काल चर्चा किए प्रश्न रख दिए अथो परीक्षा में संसिधिम योगिना परम गुरुम पुरुष सेह य्यम मृय मानस्व जब मौत है ही है मरणशील आदमियों के लिए ऐसा कुछ साधन बताओ जो संसिद्धि प्राप्त हो जाए मालामाल हो जाए कितो किता तो हो जाए ऐसा कोई साधन बताओ दे कीपा करके अब बताओ कोई मौत नामक जो विषय है ये मौत नामक विषय को किसी भी आदमी अपना धारणा में उतर नहीं सकता दे नो दैट आई एम गोइंग टू डाइट सम दे टू डे ऑट टूमोरो बट दे कैन नॉट रियलाइज दिस डायरेक्टली वास्तव अनुभव नहीं उतारता हृदय में से इसलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं जिस दिन आप लोगों का हृदय में वास्तव अनुभव हो जाए कि मौत हमारा सामने पीछा कर रहा है हमारा पीछे हर वक्त ये चिंता रहे तो जितना सारे बदमाशी है जितना सारे अशांति है सब सारे समाप्त हो जाएगा कोई संदेह नहीं बस ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमको कभी भी मरना मर जाए कभी और इसका पहले हमारा क्या करना चाहिए यही कर्तव्य यही सिलौ परीक्षित महाराज जी का प्रश्न है ये टीकाकारों ने सारे बताएं कि ये परीक्षित महाराज का अपना प्रश्न नहीं है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन संत समाज वास्तव तो जो गुरु वैष्णव वो मांगते हैं चाहते हैं कुछ दुनिया का तरफ से हर वक्त ये क्वेश्चन हमारा सामने आए क्यों आदमियों का अंदर ये क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा है वाई किसलिए वो लोग हम साधुगुरु वैष्णव के पास ये प्रश्नों लेके नहीं आ रहा है तमाम कुछ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं हमारा यहाँ जाना है वहाँ जाना है सब कुछ करना है सब ठीक है सो ओके लेकिन अंतर से कोई क्वेश्चन आए जो जिसमें आत्मतत्वों का उपदेश दिया जा सकता है ये प्रश्न कहीं नहीं करता ये प्रश्न कभी नहीं आता है खूब कम अगर आता है किसी का दिल में तो समझ लो कि उसका रास्ता खुल जाएगा आज नहीं तो काम सिला परीक्षित महाराज जी का ये प्रश्न जो है ये प्रश्न रख दिए तो इंटरनेशनल क्वेश्चन है आंतर्जातिक प्रश्नों आ इस समय सिलोस ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को उत्तर दे दिए इतना व्यसन में पड़ा हुआ है आदमी हरि कथा सुनने वाला कोई वास्तव हरी काथा हो सुनने वाला नहीं व्यसन में इतना लगा हुआ है आदमी उसको कैसे बचाया जाए सिल पहुपाध ने गौरिया मठ में इतना इतना तरह तरह का विचार बताए थे कैसे बद्ध जीवों को बचाया जाए एक एक तरह तरह का नियम एक एक जगह एग्जीबिशन खोल दिया हावड़ा स्टेशन में ढाका में यहाँ वहाँ इलाहाबाद में कितना खर्चा किया एग्जीबिशन में एक एक मॉडल रहता था उसमें सारे लिखा रहता था भागवत तत्व तो उपदेश तरह तरह का विचार प्रभुपात का अंदर में था हर वक्त सोचते थे कैसे इन जीवात्माओं को बचाया जाए लेकिन मंदम्द मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता सुजोग मिलने का बाद भी वो सुजोग को लात मार दे महाराज ऐसा दुर्भाग्य की बात है और क्या रास्ता खुलेगा हम तो जाने नहीं एक तो तो हम दो बताते नहीं ख्याल करके देखना आज तक किसी भी जगह हरिकथा बोलते बोलते एक चीज़ दोबारा बताया अगर किसी चीज समझ में किसी को नहीं आया उसको मनाने के लिए उसको समझाने के लिए किसी दूसरा उदाहरण का सहारा लेना पड़ा एक चीज़ को दोबारा नहीं बताए रोज नया नया तत्व अभी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को उत्तर दिए जो उत्तर ये तो काल बत, ये तो अभी बताए एत निवृत मना नम मिक्षतामकुतोभ जोगी नाम निपुण निर्णित हरिर्ना कीतनम भले यदि अगर आपको यदि अगर आपको निर्भीक होना चाहिए आपको अगर निर्भीक होना है तो आपको क्या करना है अकुतोभ जितना सारे योगी जितना सारे महात्मा है, हैं सारे तत्वज्ञानी तत्वीत पुरुषों इन लोगों का निर्णय है भगवान का गुणगान अनुकीर्तन करो भगवान का अप्राक् लीला गान अनुकीर्तन करो हरे नामानुकीर्तनम अनुकीर्तन अनुगत्व के द्वारा स्फूर्ति होता है इसमें अहंकार का कोई स्थान है नहीं अनुकीर्तन तब होता है जब गुरु वैष्णव का चरण में पूर्ण शरणागत हो जाए अस्निग्ध तो शिष्यों बन जाए इसका बहुत सारे श्लोक है इस सब श्लोक चर्चा करने जाए तो समय लगे जो गुरु वैष्णव का कैसे स्वभा किया जाए एवं गुरु गुरुपसनकता विद्या कुठरे न सीते न धीर विवृष्ट जीवाशयमयम अप्रमत्व संवृश आत्मनम अथो अस्तम कैसे गुरु वैष्णव का चरण का सेवा करे सीधा बात शिल भक्तिविनोद ठाकुर रो रो के बताए वैष्णवे विश्वास विद्दि हो खनेणे खने, खने। भक्तिवीनोदाकुर बार बार बताए कि तन्मे हे hey ठाकुर जी गुरु वैष्णव का चरण में मेरा विशेष विश्वास खन में एक एक खन में वृद्धि हो रोज वृद्धि ने एक एक खन में गुरु वैष्णव के मेरा विश्वास वृद्धि होते चले इसी में फायदा है इसी में फायदा है इसमें भजन हो रहा है समझ में आएगा एवं गुरु गुरुपनिक भक्ता इसका मतलब ये है जो गुरु वैष्णवों को सेवा करे कुछ पैसा फेंक दिया कुछ खाना दे दिया ऐसा नहीं गुरु वैष्णवों का सेवा मतलब है गुरु वैष्णवों का वाणी का वास्तव सेवा ये वास्तव सेवा उनका ये जो बाणी है ये वानी को अपना जीवन में ग्रहण करना तब तो ये वास्तव नहीं तो जैसे बाहरी दृष्टि में जो गुरु वैष्णव का सेवा किया जा ये वास्तव सेवा होता नहीं और जो श्लोक हमने बताया एवं गुरु सुनई भक्त्या विद्या कुठारे न सीते न धीर बहुत एक कुठार के द्वारा बहुत शॉप एज कुठार के द्वारा ज्ञान रूप कुठार के द्वारा अज्ञान नामक जो वृक्ष है आपका अंदर उसको काट के जड़ से फेंक दो जब सब जब तक आप जड़ से नहीं फेंकोगे अज्ञान रूपी वृक्षों का जो जैसे उदाहरण दिया जाता है आपका बड़ा खेत है ब्रज में जाओ तो देखोगे आप बड़ा खेती हो रहा है अब खेती होने का बाद जो है अपना चाल आदि गेहूँ जब जो कुछ भी है इखू गन्ना भी हो सकता है वो होने का बाद महाराज थोड़ा दिन उसको सूरज का ताप देकर उसको सुखाया जा सकता है जब सूखा एकदम बिल्कुल सूखा हो जाए तो उसमें क्या होता है बाहर से क्या करता है ये लोग आके उसमें आग जला जाता है उसमें क्या होता है खेती में जितना सारे फसल उठाने का बाद जो लकड़ी पड़ा हुआ था है ना सूखा वो सारे जल के जड़ से जल जाए नहीं तो क्या होगा फसल उठा के चले जाओ तो इसका बाद देखोगे महीना एक महीना इंतजार करो इसमें देखोगे जितना सारे पेड़ पौधा आकर अपना पूरा खेती को आपका घेर लेगा जितना सारे खेती खेत हैं वो खेत में खेत को इतना सारे जितना घास आदि जितना सारे हैं सारे घेर लेगा फिर आपको दोबारा परिश्रम करना पड़ेगा इसे उखाड़ दो इसे बोला अज्ञान रूप कुठार के द्वारा जितना सारे आपका अज्ञान रूप ज्ञान रूप कुठार के द्वारा अज्ञान रूप जो वृक्ष है उसका जो जड़ है जड़ से उसको उठा के फेंको तब आपको पता चलेगा कि गुरु वैष्णव का सेवा करने का क्या महिमा है बद्दो अवस्था में गुरु वैष्णव का महिमा पता नहीं चलता शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती को सही बहुपात कहते थे गुरु वैष्णव स्वाभाविक रूप बद्धजीव गुरु, गुरु वैष्णव का जो सिद्धांत तो है आचार आदर से ले नहीं पाता विरुद्ध हो जाता बहुपादी का कहना स्वाभाविक रूप इसमें कोई दोष नहीं। ये तो जाएगा ही बात यह है ये जो अब विश्रम व सेवा जिनके सेवा करोगे गुरु वैष्णव का उनके बन जाओ जैसे एक मिसाल दे आप जब शादी करके लाए थे बीवी अगर बीवी का आत्मसमर्पण तो नहीं हुआ आपका चरण में तो सेवा वास्तव नहीं हुआ गोपा जी का उदाहरण गुरुवार जब ये बे, बेटी का आत्मसमर्पण तो स्वामी का चरण में वास्तव हो जाए तब स्वामी का बनकर कर स्वामी का सेवा करें, नहीं तो वास्तव सेवा हो नहीं सकता इससे गुरु वैष्णव का सेवा करने जाओ तो पहले आपका गुरु वैष्णवों का हो जाना चाहिए गुरु वैष्णवों का हो जाओ उसके बाद करो नहीं तो उसमें वास्तव सेवा नहीं होगा काल मिसाल एक उदाहरण दिया था जे खट्टांग राज कर खट्टांग नामक राजा जो है बहुत कम समय उसका जिंदगी में बचा था लेकिन इतना बुद्धिमान राजा है तुरंत जाके बैठ गया भगवान का चरण में अभिनिवेश किया और तुरंत उसका सिद्ध सिद्धि हो गया ऐसा करके उदाहरण दिया गया भागवत में अभी परीक्षित महाराज जी जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं शिवदेव गोस्वामी पहले आपको बताए थे जो सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवत कथा शुरुआत होने जा रहा है तो अब सुखदेव गोस्वामी परिकित जी महाराज को बताएं, देखो राजन तम तू इति अचिंत तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे तुम मर जाओगे ये चिंता तुम करते रहो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी बताएं अब मर जाओगे ये चिंता करो अहर निश्चय चिंता करो एक मुहूर्त भी मे नाथ भूलो तो ठीक है अब जब अठारह हजार श्लोक खत्म हो गया जब भागवत प्रवचन खत्म जब सुखदेव गोस्वामी जी आशीर्वाद करके जा रहा है तब बोल के गए ये राजन तम तू मरिष्य पशु बुद्धि इमाम जोही इमाम जोही तुम जो मरे जाओगे मरा मारा जाओगे ये पशु बुद्धि को छोड़ दो तो पहले जब शुरुआत हुआ था तो अब बताए थे जो आप मर जाओगे चिंतन करो अब जब भागवत कथा समाप्त तो हो गया तब तो ये बताएं कि महाराज आप मर जाओगे ये पशु बुद्धि है इमाम जोही इसको त्याग करो अब प्रश्न उठता है जो ये पहले जो बताया था ये किस लिए और में अपना सिद्धांत तो क्यों बदल दिए पहले जो बताए थे ये इसलिए है कि परीक्षित महाराज जी का अंदर में किसी भी तरीका से कि दूसरा चिंतन न आ जाए बिल्कुल टीके रहे मन एक कथा में सहारा ले ले वानी का इसीलिए बार बार ये बात बताए और जब भागवत कथा खत्म हो गया तब सुखदेव गोस्वामी जी जो बताए हम तो मरी राजन पशु बुद्धि में मम जही तुम ये पशु बुद्धि को त्याग कर दो इसलिए बताएं क्योंकि श्रीमद्भागवत जी महापुराण जैसा ये तो है ही नहीं साक्षात अमृत तो पिनाने वाली किसका कानों में जिसका कान में भगवत कथा कथामृत तो पहुंचा उसका तो मौत बोल के कोई चीज़ है नहीं वो स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है गोकर्ण जी का उपाख्यान आपने देखे हो कैसे इतना अत्याचारी बदमाश इसके इससे बढ़कर बदमाश है नहीं ये दुष्ट ये धुंधुकारी का ठिकाना लगा दिया लगा दिया था ठिकाना इसका उद्धार हो गया था गांव वाले का भी कर दिया था दूसरा प्रभूषण के द्वारा ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ये समागवत जी महापुराण का अमृत तो वर्षा किए इसके द्वारा शिष्य परीक्षित महाराज का स्वरूप हो गया आ सौरप सिद्धि होने का बात मौत बोल के कोई चीज रहता नहीं मौत तो तब रहता है जब आदमियों के अंदर में भय बोल के चीज है जो भागवत का सिद्धांत तो है भयम द्वितीय अविनय अभिनिवेशाद अपेतस्व विपर्य अश्रुति तन्मया अतो बूधो आभ भक्तिक भक्ति गुरुदेव तत्मा यह सब श्लोक है सुंदर भागवत में सुंदर सुंदर श्लोक है भाई तो आता है जब आपका द्वितीय विनिवेश है जब भगवान छोड़ के दूसरा कोई चिंता आपका दिल में आएगा तब आपका अंदर में भय पैदा होगा पूरा दुनिया में औद्वय ज्ञान तत्व छोड़कर दूसरा कोई तत्व है नहीं अद्वय मतलब द्वितीय कोई तत्व नहीं है अद्वय अद्वय में ना नौद्वय एक तत्व है तमाम दुनिया में एक ही तत्व विराजमान है उसका नाम है अद्वैज्ञान तत्व और जितना सारे संत महात्मा हैं भजन करने वाले हैं सब भजन करके जब अनुभव में पहुंचते हैं तो इसमें यह पता होता है कि अद्वैय ज्ञान छोड़कर और दूसरा कोई तत्व तो तो है नहीं लेकिन ये अचिंत भेदावेद तत्व तो ये क्या है इसका बारे में हम की भागवत अभिश्लूक हो की भागवत अभी चर्चा होगा ये द्वितीय स्कंद में ही है उसमें हम थोड़ा व्याख्या करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभाव है और औद्योगिक तत्व तो क्या है और ये जो अचिंत भेदाभेद तत्व तो ये कोई अलग सा कुछ नहीं है एक ही है अभी श्री परीक्षित महाराज जी को श्री सुखदेव गोस्वामी सुंदर करके भगवान का विराट देखो कैसे जीवात्मा को धक्का लगाकर भजन में नहीं लगा सकता जीवात्मा को धप्पा धक्का लगा के भजन में लगा नहीं सकता तरीका होता है पहले सुखदेव गोस्वामी जी उसको बताएं, तुम अपने प्राणायाम के द्वारा जीतो सा जीतो सासो जीता जी, जीता जीता जीता सनो जीतो सासो जीतो संगो जितेंद्र यह स्थूल भगवतो रूपे मण संधर्य दिया तुम्हारा जी जो मन है साइकिया से जितना सारे मनस्तत्विद है वो लोग बोलते हैं जो माइंड कैन नेवर गो वैकेंट मन कभी खाली नहीं जाता है मन में कुछ ना कुछ रहता है या तो आपका नियम है अच्छा चीज को भर दो अब बुरा चीज को हटाओ ये हो सकता मन में कुछ नहीं है जो ब्रह्मचिंतन करते वह भी चिंतन है वो भी खाली नहीं है ब्रह्मचिंतन में है ब्रह्मचिंतन जो ब्रह्मचिंतन करते हैं ब्रह्मचिंदन में निराधार नहीं है आधारित है जो भी है श्री सुखदेव गोस्वाई जितासनो जीतो सासो जितो संगो जित्रिय हो भगवतो रूपे मनोह सिया तुम तुम्हें काम करो पहले इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करो रेचक कुंभक जैसे हैं बैठ के और उसके बाद आसन को जय कर लो आसन को जय करने का मतलब है संत महात्मा को देखोगे एक आसन में वो एक एक बार आठ दस घंटा बीस घंटा बैठ सकता है खमता है शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को सैंपता आप जानते ही हो कितने बार सत कोटि नाम किए एक बार अपने हाथ से रसोई करके वो भी मिट्टी में गिरा कर, ऐसा नाम चलते हैं ऐसे खा लिए और पानी भी दो बार ना तीन बार ऐसा कठोर भजन किए किस लिए हम लोगों को बचाने के लिए और कुछ नहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र में किए पहले शुरू किए थे आपका मायापुर ब्रजपत्रन जिसको चंद्रशेखर आचार्य भवन बोला जाता है चैतन मठ आप बोलते हो उसी में पहले किए थे जब नीलाचल में विमला प्रसाद सरस्वती जब हरिकथा चर्चन चर्चा किए थे थोड़ा भक्ति ठाकुर का आदेश हुआ था भक्ति ठाकुर बोले चैतन्य चरित्र मित्र आप थोड़ा दिन के लिए चर्चा करो तब तक हम कलकत्ता में कुछ काम है करके आए तब भक्ति ठाकुर रिटायरमेंट हो गया तो जब भक्ति ठाकुर गए आदेश करके तो प्रभुपा विमला प्रसाद जी ने चैतन्य चरित का व्याख्या शुरू किया भक्ति ठाकुर जब लौट के आए लौट के आने के बाद ट्रेन से उतर कर उधर आए और देखे विमला प्रसाद हरिकथा बोल रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं किया चुपचाप अंदर जाके सामान रखकर हाथ पैर धो के हरिकथा में बैठ गया चुपचाप चुपचाप हरिकथा में बैठ गया क्या बोल रहा है जब हरिकथा समाप्त हुआ तो भक्तिम्न शिल भक्तिमीन ठाकुर कह रहे हैं जब हम अंदर घुसा था देखा इतना कम आदमी विराजमान है हम जब कथा कहते थे इतना आदमी है आपका समय में इतना कम आदमी क्यों है तो हम इधर बैठ के जब सुना अभी हमको पता चला क्यों इतना आदमी कम है आप जो इतना कठोर सत्व सिद्धांतों को बताते हो ये लेने वाला दुनिया में खूब कम है ये राधारणी का विचार है और बात ये है बाद में विमला प्रसाद जी को बाहर में देखे तो पिटाई करे ऐसा बात आया था तब तो भक्ति ठाकुर ने दुख के साथ विमला प्रसाद जी को हरिनाम का माला तो दिया और फिर देखे पुरुषोत्तम धाम में यही नीला आपका मायापुर धाम उधर ब्रजन भेज दिया आप शतक नाम जो करो बाकी सारे प्रचार जो करना है चैतन्य महापो कर लो अगर चैतन्य महापु का इच्छा है तो हमसे प्रचार करवा लेगा हमका हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं अगर चैतन्य महापू का इच्छा है आज तक जो हुआ है सारे जितना पुराना आदमी जो हमको जानता है सब जानता है हमको हम एक दफे कभी भी प्रचार करने जाए ऐसा कभी नहीं बोला जहाँ तक भक्ति वाल तिथुकृशी महाराज जैसा पहुंचा बस आपको प्रचार करना पड़ेगा ऐसा करके बार बार है सादा विश्व है क्या है आपको प्रचार करना पड़ेगा तिबिक महाराज से लेकर जितना संतो महाराज से सब चिट्ठी भी है हमारे पास तो ये सब है तो इनके द्वारा ही कृपा द्वारा ही प्रचार हो सकता प्रचार का मतलब जिसका सामने कथा किया जाए उसका दिल का परिवर्तन हो जाए प्रचार मतलब यह नहीं लाखों आदमी बैठ जाए प्रचार का मतलब यह है जो लोग बैठेगा उसका दिल का परिवर्तन हो जाए शिल स्वामी महाराज इस्कॉन के प्रतिष्ठाता उन्होंने विदेश में जब प्रचार शुरू किए थे एक अमेरिकन भक्तो जो है उनको उनका चरणाश्रय किए थे और गुरुजी को बहुत प्रेम से सेवा करना शुरू कर दिया महाराज ये अपने हाथ से ही रसोई करते थे रसोई किसी का हाथ में नहीं ये सबसे पानी तो इनके हरी कथा के लिए एक तमाम विराट हॉल को भड़ा किए उस अमेरिका में जानते हो एक हॉल भड़ा कितना डॉलर का बात है इधर कितना लाख रुपया लगेगा तो समी महाराज उदा तो पंक्चुअलिटी है टाइम है वो जाके हरिकथा में बैठा और वो जो शिष्य है वो बैठा है तमाम महाराज जी समय तो तिकांत हो गया और महाराज बैठ के वंदना करके फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ऐसा कीर्तन करताल ठोक आपने आप पूरा एक दर घंटा प्रवचन किया एक भी आदमी आया नहीं जब इस शिष्य खत्म हो गया तो इस, इस शिष्य आंखों में आंसू लेकर बोले गुरुजी हमारा उम्मीद था बहुत सारे आदमी काम ने इनवाइट किया था हम सोचे कि आएंगे तो एक तो आया नहीं कोई तो साईं महाज मुस्कुरा के बोले तुमको कौन बोला कोई आया नहीं ये इधर को सब भरती है कितना सारे देखो हल में सारे को वैष्णव भरती है सूक्ष्म रूप में आए साईं महाराज खुद बोले इतना आदमी आया है कि जगह नहीं हो रहा है तुम बोलो एक आदमी नहीं है वास्तव जो हरिकाथा कीर्तन है जिसमें दिल का सुधार हो जाए इसमें सुनने वाला ये माया देवी का ही विचार है माया देवी वो जो भी है इधर भगवान का पहले स्थूल रूप भगवान का स्थूल रूप क्या है इतना जो प्रकृति में जितना सारे नद नदी पर्वत लता जो कुछ भी है ये सब भगवान का एक एक स्वरूप का चिंतन करना पातालमेत सही पाद पठन्ति पठंती प्रश्नि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजो अथो पुरुषो सजंगे ऐसा करके पूरा वर्णन है हमको समझ जाओ तो हो जाए पूरा नख क्या है भगवान का स्थूल रूप का वर्णन आस्थूल रूप का वर्णन करने का बाद फिर उसका बाद भगवान का जो अंतर में भगवान का रूप का झांकी हो जाए इसका लिए भगवान का कैसा कैसा चिंतन करना है इसके बारे में परीक्षव गोस्वामी थोड़ा थोड़ा बताए सुंदर अब बैराग को उत्पादन करने के लिए इतना सुंदर सारे श्लोक बताया महाराज पूरा संत समाज में उसको लिख के गले का हार बनाना चाहिए बोले ये संत महात्मा लो क्यों ध्वनि व्यक्ति का चरण में जाके पैर पकड़ते हैं हमको गोस्वामी जी बताए चिरा निकिंग पथीन संति परि योषं रुद्धा गुहा किमजिवतीन किम कस्म भजंती कपयो कवयो धनमु धन दुर्म धान दो कस्माद भजन्ति कवयो धनो दुर्मदाधो धनोमद में जो दुर्मद्ध धन धन की मद में जिसका बुद्धि विकृत हो गया इसका आपस जाके कवयो कवयो मद जो दिव्यो जिसका तत्वज्ञान आएगा धीरे धीरे प्रचेष्टा में है ये सब क्यों धनवान आदमी का चरण में जाके क्यों पकड़ते कस्मात भजन्ति क्या दरकार है गौर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का जिंदे में ये जो श्लोक है ये आप बोलोगे यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है लेकिन हमारा गौरी संप्रदाय में साक्षात प्रमाण है ये कोई गप नहीं है चिरना निकिंग पथी न संत दिसंत भिक्षाम नीवांग परभित हो सरित पिशु बजेन ये जो रास्ता में या शमशान घाट में कोई भी जगह कपड़ा नहीं मिलता या तो वृक्षों का जो बलकल है ये भी मिलता था पहले ऋषि मुनिया ने ये सब धारण करते थे या सुखदेव गोस्वामी जी बताया ये गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के जिंदगी में हम लोग शास्त्र देखा गुरु वर्ग ने बताया लिखा हुआ है गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपना जिंदगी गुजारने के लिए किसी का ऊपर भरोसा नहीं करते थे एकमात्र भगवान गौर का ऊपर किसी को ऊपर यहाँ तक कि कपड़ फट गया पूरा खत्म हो गया पापर कुछ नहीं है शमशान में जाके देखा किसी मुर्दा का शरीर से कपड़ा उतार कर फेंक दिया तो बाबा जी महाराज ने गंगा का मिट्टी लगाकर उसको गंगा पानी में धोकर उसको पहनते थे चिरनान की न संति दृषंत भिक्षाम और भगवान क्या ऐसा दयालु नहीं है कि पेड़ पौधा में जो जितना सारे फल आदि सारे जो है ये देना बंद कर दिया क्या और ये नदी जो है पानी देना बंद कर दिया क्या और जो गुहा है और हमारा सिर्फ जगोदान पंडित का पीएमबी बी तो आपका लिस्ट में लिख दिया ये अगर पढ़ो तो आप पागल हो जाओगे ये देखोगे वैष्णव करे सदा नाम संकीर्तन है बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन मांगिया खाइया करे उदर भरन लिखा हुआ है बैरागी का काम है सर्व कद हरि संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन करना और थोड़ा मांग के शुद्ध थोड़ा माधुकुरी करके और ले लेना अपना जीवन का गुजार करना लेकिन जब तक हरिन भगवान का नाम में विश्वास नहीं हो तब तो ये सब जो हर भगत कीर्तन जो करोगे हमने उस दिन कथा बोलते बोलते बोला था ये तो आप लोगों को समझाने के लिए हरी बोल हरी बोल बोलेगे तो हो जाएगा सिद्धांत का दरकार ने ऐसा बोला था लेकिन वास्तव सिद्धांत तो ये है हमने ये बोला था ये किसी आदमी अगर गलत समझे तो उल्टा हो जाएगा सिद्धांत हरी बोल हरी बोल बोलने से सब होता है लेकिन हरी बोल का अंदर जो आपका जो नाम का जो तरीका होता है अर्थात नामाभास नाम अपराध ना हो समझा मेरा बात हरी बोल बोल रहे सिद्धांत तो जब तक तो नहीं जानोगे तो आपको हरी बोल बोलने से आपका नाम अपराध हो सकता है समझा मेरा बात इसीलिए ये बात बोला इसका मतलब ये नहीं बोलेगा हरी बोल मत बोलो हरी बोल तो बोलना ही है इसलिए बोला था ये जो हरिनाम में परिपूर्ण विश्वास जब तक आपका ना हो जाए तब तक कोई फायदा हरिनाम में परिपूर्ण विश्वास हो जाए भक्तिवीन ठाकुर ने लिखा है पूरा जीव गोसाई पाद लिखा है संदर्भों में जब परिपूर्ण नाम का ऊपर विश्वास हो जाए तब तो अपने आप हरिनाम करते करते भगवान के अष्टकालीन जो लीलाश पूर्ति प्राप्त होगा अष्टकालीन का स्फूर्ति प्राप्त हो लेकिन जोर जबस्ती भक्तिविंद्र ठाकुर का किताब निकाल निकाल कर निकार, निकार आपको दिखा देंगे निकाल कर दिखा, दिखा देंगे भक्तिवेन्द्र ठाकुर बोला जोर जबस्ती हरिनाम से प्रोपाद जी ने बताया जोर जबस्ती और अष्टकालीन लीला शरण का विधान नहीं है प्रभपाद जी ने बताया भक्तवेन्द्र ठाकुर भी लिखा है बहुत जाएगा ये स्वयं अपने आप नाम प्रभु का कृपा हो जाए हरिनाम करते करते अपने आप नाम का अंदर सारे भगवान का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट जितना भी है सारे एक एक करके आपका सामने खुल जाएगा और ज्यादा सा भी विकृत बुद्धि हो जाए महाराज तब पतन हो सकता है इसे गुरु वैष्णव बड़ा विचार के साथ बोलते हैं तो भगवान ये सुखदेव गोस्वामी जी धीरे धीरे ये कैसे कैसे क्या करना है ये सब बताए हैं भगवान का फिर स्थूल रूप बताए उसका बाद वैराग्य का उपदेश किए उसका बाद भगवान का हृदय में हृदय का अंतर में कैसे भगवान को ध्यान करना है ये सब ये सब करते करते धीरे धीरे मुक्ति का बारे में बताए मुक्ति मतलब मुक्ति का गौड़ी संप्रदाय में जो सिद्धांत तो है मुक्तिर्था अन्यथा रूपम मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति यही मुक्ति है जिसमें आपका स्वरूप का जागृत हो जाए और जो बाकी जो मुक्ति का बात जग सारे संप्रदाय में ये प्रचलित है मुक्ति इसका धारणा सटीक नहीं है जो भी हैं ये जो मुक्ति का बात जोगी लोग भी मुक्ति चाहते हैं धीरे धीरे मुक्ति करके निकल जाता है फिर ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है वो लोग भी सोचता है हम लोग मुक्ति हो गया परमात्मा का साथ साक्षात हो ये भी एक किस्म का तो इसका बारे में सिर्फ सुखदेव जी गोस्वामी दो किस्िम का मुक्ति का बारे में बताए जाते एक है सद्व मुक्ति माना शरीर छूटने का बाद साथ साथ ऊपर जाके बिरोजा भेद कर कर अपरागित धाम में चले जाओ सदोमुक्ति सदोमुक्ति का मतलब आपका शरीर छूटने का साथ साथ आप क्या करोगे पूरा जाके ये जड़ जगत का जो बंधन सब तो छूट गया और धीरे धीरे ब्रह्म छोड़कर बिरोजा को पार कर आप अपरागित जगत में प्रविष्ट हो जाएगा ठीक है ये है सद्दोमुक्ति ये मुक्ति का अंदर में भेद है सद्व तो है किस किस्म का मुक्ति मुक्ति तो बहुत किस्म का है साजुज्जो साजुजो साष्टी सारुप्पो बहुत किस्म का है बहुत किस्म का तो है साजुज्जो सारुप्पो साष्टी सामिप्यो बहुत सा बहुत किस्म का रूप बहुत किस्म का मुक्ति है साजुज्जो मुक्ति भगवान में विलीन हो जाना साष्टी मतलब भगवान का समान आपका जो वैभव है वो मिलेगा शाहरुख को मतलब भगवान का मापिक रूप मिलेगा हैं साजुजो साष्टी मतलब वैभव भगवान का मापिक हैं ऐसा करके सारे एक एक मुक्ति का विभेद है जो भी है लेकिन इधर से सॉरी छूटने का बाद ये तो हम ऐसे बता दें सद्दो मुक्ति जो भी ये मुक्ति में भी, भी भेद है लेकिन हमारा कहने का मतलब है शरीर छूटने का बाद यह शरीर चौदह चो, भवन का अंदर और रमन नहीं करेगा ये चौदह भवन का अंदर आपका ये जो आत्मा और विराज आप, आप आप इस इधर रमन नहीं करेगा इधर से छूटकर कर पार कर चले जाए इसके बाद मुक्ति का तो भेद हमने बताया बहुत किस्म का है और एक मुक्ति है जो है एक है सद्दमुक्ति, एक है धीरे धीरे क्रम मुक्ति संदर्भ में सुंदर जीवों को स्वयंपा सुंदर बताएं इसका ऊपर हमने एक किताब संपादित किए थे इसका नाम है भगवत भगवत क्या बोल का? हमें अपना ही पचास का ऊपर किताब हो गया है चैतन्य गौरियमठ से ही निकाला था जो भी है उसमें पूरा संदर्भों का सिद्धांत तो बताएं भगवत साक्षातकार किताब का नाम है भगवत साक्षातकार भगवत साक्षातकार एक किताब का अंदर जीव गोसाई का विचार सारे हमारा गौड़ी वैष्णव का निचोर उसमें धीरे धीरे विचार करके बताया था कैसे आपका क्रम मुक्ति हो सकता है क्रम मुक्ति मतलब जो अभी आपको मुक्ति नहीं होगा सोरी छूटने का बाद अभी धीरे धीरे उर्ध् लोग मिलेगा उर्धो लोग जानते हो ये जो लोग है भू लोग भूर लो, भूव स्वर महो जनों तपो सत्यो ये सब करके धीरे धीरे धीरे धीरे जाके एक एक करके पहले नीचे था सॉरी छूटने के बाद ऊपर गया आपको इंटरेस्ट है सर्ग में क्या है देखना है हमको उधर जाके थोड़ा मजा ले लो उसके बाद थोड़ा ऊपर जाओगे उसके बाद थोड़ा ऊपर जाओगे, जाओगे ऐसा करते करते ऋषि मुनियों का जो उपकर्मण ब्रह्मचारी ऋषि तो ब्रह्मचा है अस्खलित ब्रह्मचर्य पालन करते हैं सब ये सब ऋषि मुनि का स्थान है ऊपर है महो तपो जनो सत्व सत्वलोक मतलब ब्रह्मा का लोक है ये ब्रह्म लोक में जाने का बाद महाराज ये ब्रह्म ब्रह्मा का जो लोक है ब्रह्मोलोक इसमें ऐसा किस्म का भोग है तो हम बोलने जाए तो पागल हो जाएंगे ये बोलना संभव नहीं यहां तक कि इधर का जो भोग है जो स्थूल भोग यहां का भोग कैसा है जो जड़ जगत में स्थूल भोग है खा लो पकड़ लो कान में सुन लो जवाब दे दो स्थूल भोग है लेकिन स्वर्गलोग में जाओ तो यहां का भोगों से कई गुना ज्यादा भोग है यहां तक कि जो ये जो आपका रसातल में आपको इसको भेजा था क्या ना सुतल सुतल लोक है तलातल रसातल नीचे नीचे लोग हैं इसमें भी इतना भोग है कि ये दुनिया में जो भोग है आपका हंसी आएगा कुछ नहीं है ये दुनिया में जो भोग का चीज है समान है अगर नीचे का वो जो लोक है रसातल आ, ये दादी जगह जो भोग है ये देखा पागल हो जाओ ये आप सोच ही नहीं सकते हो और ऊपर में जितना सारे भोग है स्वर्ग में वो तो आप सोच नहीं सकते हो ऐसा सारे भोग है कई गुना ज़्यादा भोग है वो भी ऐसा स्थूल भोग नहीं है फिर महाराज बताया गया जो इस ऊपर ऊपर वो स्वर्गों को स्वर भूर भुव स्वर महोजनो तपो सत्त ऐसा करके ऊपर चले जाओ धीरे धीरे जितना ऊपर जाओगे भोग का जो क्वालिटी भोग का जो तरीका है भोग का जो पद्धति है वो चेंज हो जाता है वो भी भोग का जो भोग का जो जो अनुभव है वो भी सूक्ष्म हो जाता है भोग का जो अनुभव है वो भी सूक्ष्म हो जाता है ऐसा करते करते जब ब्रह्मलोक जाओगे तो पुराणों में कह कहावत है नारद पुराण आदि बहुत जगह कहावत है महाराज ब्रह्मलोक में इतना भोग है वो भोग आप सोच भी नहीं सकता भले नारद जी कहते हैं कि महाराज हम वो जगह का ब्रह्मा का ब्रह्मों का ब्रह्मा का लोक है वो उसका वर्णन हम नहीं कर सकता दिव्य भोग है यहाँ तक भी ब्रह्मा बैठे हुए हैं और सारे इधर ब्रह्मा का सभा में नित्य गीत आदि हो रहा है नारद जी कह रहे हैं कि महाराज एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये ब्रह्मा का जो सभा का जो सौंदर्य है बदल जाते हैं समझा है मेरा बात भले इसी मुहूर्त में देखा ब्रह्मा का ये जो स्वभा है इसमें ऐसा सौंदर्य मुहूर्त में बदल गया दूसरा किस्म का सौंदर्य हो गया समझा मेरा बात आश्चर्य किस्म का है ऐसा करते करते जब ब्रह्म में जाए ब्रह्म में जाने का बाद जो ब्रह्मा अगर सही ढंग से सब किए हैं तो ब्रह्मा का मुक्ति होके ब्रह्मा ब्रह्मा का साथ ऊपर जाएगा अगर ब्रह्मा अगर ठीक नहीं किया तो ब्रह्मा का भी आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन ब्रह्मा भी गलत गलती कर दिया आना पड़ेगा अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन और महाराज जब जिस ब्रह्मा का बारे में हम कह रहे हैं ये किसी पहुंचा हुआ जीवात्मा ब्रह्मा का जो 100 साल 100 साल किसी ने 100 साल नहीं 100 जन्म 100 साल नहीं एक बार मरो एक बार जियो एक बार मरो एक बार जन्म ग्रहण करो ऐसा करके कंटिन्यूसली 100 बार अगर आपका मौत और जन्म मौत हो गया जन्म हो गया हर जन्म में आप एकदम एक्यूरेटली अगर वर्णाश्रम धर्मों का पालन किया समझ में आ रहा है वर्णाश्रम धर्म का आप एकदम एकदम कांटे कांटे किसी किसी भी गलती नहीं हुआ आपका 100 बार 100 जन्म अगर वर्णाश्रम धर्म आपने सही ढंग से एक्यूरेटली पालन किया तो आपको ब्रह्मा का पद मिलेगा समझा मेरा बात अब सोचो ब्रह्मा का पद क्या है और किसी सृष्टि में किसी कल्पों में अगर ऐसा हुआ कि ब्रह्मा का पद जो मिनिस्ट्री लेवल होता है ना हमारे इधर ब्रह्मा का पद को दिया जाए ऐसा कोई जीवात्मा मिला नहीं समझो कि ऐसे हो जाए ऐसा कोई जीवात्मा नहीं मिला भगवान ने देखा एक भी जीवात्मा नहीं मिला जिन्होंने ये क्वालिटीज़ इसका है 100 साल तक एक जन्म तक इसका accurately वो वर्णाशन धर्म पालन किया ऐसा अगर ना हो तो भगवान को खोद ब्रह्मा बनना पड़ता उसको बोईराज ब्रह्मा बोला जाता है माइंड इट ये जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा साक्षात भगवान ही ब्रह्मा का रूप पकड़ कर लीला करते हैं यह ब्रह्मा के बारे में हमने बोला नहीं कि वो ब्रह्मा का पतन हो जाए ये ब्रह्मा के बारे में हमने बोला नहीं एक उच्च अधिकारी कोई जीवात्मा बना उच्च कोटि का जीव आत्मा ऐसा जिसका अधिकार बन गया भगवान का कीपा संचारित हो जाए और उन्होंने जाकर बाद में ब्रह्मा का पद प्राप्त हो सकता है ऐसा करते करते जाके उसका फिर ब्रह्मा का सही ढंग से ब्रह्मलोक में पालन किया सब सब सही ढंग से सब जब महाप्रलय हो जाएगा तब तो वो ब्रह्मा का साथ वो जो जीवात्मा क्रम मुक्ति में गया तब तक ठहरेगा ब्रह्मा के साथ निकल जाएगा समझा मेरा बात आ नहीं तो सदमुक्ति तो आपको बता दिया अकाम हो सर्व काम वोक्ष काम उदारधि तीव्रे भक्ति योगे न पुरुषम परम अकाम सर्व कामों बा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेनो भक्ति योगे जजेतो तो पुरुषम परम ध्यान देना है बात और काम इसका अंदर में कोई कामना वसन महाराज है नहीं और अगर सर्व काम है दुनिया भर का कामना रख दिया है दिल में तो वही सकता महाराज सर्व कामों बा मोक्ष काम उदार दिया अगर मोक्ष काम हो गया मोक्षों का ये जग दुनियादारी का जो आदमी है ये दुनिया में जो भजन चल रहा है ये लोगों को पूछो मुक्त ये मोक्षो मुक्ति मोक्षो मु, किसको बुलाया था जाता का स्वाभाविक अर्थ है ये साधारण अर्थ है अत्यंतिक दुख का निवृत्ति अत्यंतिक दुख का निवृत्ति लेकिन इससे भी बड़ा चीज है सुख और दुख बोल के कोई कुछ कुछ चीज महसूस ना हो भगवत प्रेम में रहो ये सबसे अच्छा है मेरा बात समझा नहीं आपका जिंदगी में ये इच्छा है हमारा इतना कष्ट हो रहा है महाराज हमको ना कष्ट हो ना कुछ नहीं चाहिए सुख दुख का बाहर चले जाए इसमें क्या होगा आप जो जो जाके ब्रह्मों में सजुज हो जाए ध्यान से सुनना ये विशेष करके पंचाल देश पंजाब क्षेत्रों में ये बात विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों का ये मायावाद में ज्यादा इधर प्रभाव है अभी चेंज हो रहा है लेकिन प्रभाव है ज्यादा ये मायावाद क्या है ये भी हम थोड़ा चर्चा पहले किया था और भी करेंगे बात ये है जब आप जाके ब्रह्मो ब्रह्म ज्योति जो ये जो बिजा नदी पार करके आपको कहाँ जाना है बिराजा नदी पार करके जो ज, जो ब्रह्मो का उपासना करता है उसका तरीका ये है कि ये बिरोजा नदी पार कर जो इम्पर्सनल ब्रह्म इफाल्जेंस है प्राकृतिक तो ज्योति दिखाई पड़ेगा जैसे करोड़ों सूर्य उदय हुआ लेकिन उसमें ताप जो है वह आपको शरीर में कष्ट नहीं फैलने वाला आपको आपका बर्निंग अनुभूति नहीं होगा समझा मेरा बात इतना रोशनी है चारों इसको बोलता है भगवान श्री कृष्ण का अंगद ज्योति है और ब्रह्म का उपासना करने वाले जाके उसी में समा जाने का लिए प्रचे करते बड़ा अधिकार है चौधन तो महापो का विचार करो ये सब समझने वाला आदमी बहुत कम है ब्रह्म सजुजो ब्रह्म में जाके मिलन हो जाओ इसमें क्या है सुख दुख का अनुभूति बिल्कुल नहीं रहे क्यों इसको एक किस्म का बोला जाता है ब्रह्मो में मिल बमों में ब्रह्मो सजुज हो जाए उसमें सुख दुख का कोई अनुभूति नहीं होगा क्यों ये एक किस्म का स्क्वाड स्क्वाडीर सुइसीडल स्क्वाड जानते हो अपना बक्ख में बम लगाकर कर किसी को झाँप देंगे हम भी मरेंगे उसको भी मरेंगे ये सब उदाहरण पक्का नहीं हुआ हम एक उदाहरण देते अपने को मरने वाला मान अपना अस्तित्व को विलीन कर दो समझा मेरा मेरा अस्तित्व रहे तो सुख दुख पैदा होने का बात होता है अगर कोई अस्तित्व मेरा नहीं रहे तो सुख दुख कौन भोगेगा और भक्तों लोगों का विचार है महाराज भगवान भक्ति भक्तो भगवान तीनों का समान जो अवस्था है इसी में क्या होगा आनंद होता है भक्ति भक्तो भगवान भक्तों भगवान को भक्ति करता है भक्ति नामक क्रिया और भगवान बोल के एक परम वस्तु है इसमें क्या होता है भक्तों का आस्वादन होता है जैसे उस दिन बोला था बहुत दिन कुछ दिन पहले ही बताया था एक बहुत सुंदर मिठाई आपका सामने रखा हुआ है और मिठाई को देखने से आपका तो उसका आनंद नहीं होगा मिठाई को ले आप जवान पे मुख पर दोगे आस्वादन करोगे तो आस्वादोन आएगा तब तो मजा आएगा अर्थात मिठाई रहे आप भी रहो और आपका जो रसना है जूहा है इसका साथ उसका संजोग हो जाए तो उसमें मजा खिलेगा समझा मेरा उदाहरण तो ऐसा करके भक्ति भक्तो भगवान ये तीन जो नृत्य है इसका विनाश नहीं करना चाहिए और जो विनाश करते हैं इसमें क्या है पौपात बोलते हैं त्रिपुटी विनाश मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहे ये ठीक नहीं है और इधर बताया गया सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए अकाम हो सर्व कामो व मोक्षो काम उदार हो जाए आखिर भी है मान लो कि काम है उदारोधि उसका हृदय अगर उदार है उदारोधि मतलब उद, दिल में कोई दिल में कोई खटपटी नहीं है दिल पूरा सीधा है तो ये क्या करे उदारध ही सरल है तो इसको क्या करना चाहिए तिब्रेन भक्ति योगे न जजे पुरुषम परम तो कुछ भी हो आपका अंदर में बहुत कामना वासना है आपका अंदर में कुछ कामना वासना में जो भी हो आपका स्थिति आप अगर सरल है तो आप जरूर परम पुरुष भगवान का भजन करो अर्थात विष्णु तत्व का विष्णु भजन तो सबसे ऊपर है इसका तो अनुभव सबको को इको नहीं आए इधर हम इसलिए विष्णु तत्व तो तो बताया कि इसमें सब आ जाएगा तिब्र भक्ति योगेन है पुरुषम परम तिव्र भक्ति योग के द्वारा एकांत रूप में भगवान का ही भजन करो क्यों दूसरा देवता लोगों का पीछे आप भागते हो इसमें क्या फायदा है आपका दूसरा देव देवियों का पीछे जो भाग रहे हो वो जो आपको आपका जो मांगने वाला चीज आपको दे रहे वो भी भगवान से कृष्ण का अप्रूव्ड है कोटा जो है वो कोटा अप्रूव कृष्ण भगवान से हो रहा है उधर से अगर अप्रूव ना हो तो आपका कोटा नहीं आएगा तो इसलिए जो भी हो ये सब विचार करके चलना है इधर सी सनो कादि ऋषि बोल रहे जो महाराज आश्चर्य की बात है इतना सारे सुविधा होने का इतना सारे सुंदर शरीर दिया इतना सारी व्यवस्था दिया संत महात्मा भगवत जी महापुराण रूप में या चैतन्य चैतन्य भगवत तरह तरह के उपाय भगवान ने जगत में रखा है जैसे कि जीवात्माओं को जगत से उठा के ले जाए हमने उदाहरण दिया था जैसे आप मछली पकड़ने के लिए क्या करते हो मछली पकड़ने के लिए आप लगाते हो कांटा लगाते हो उसमें सुंदर सुंदर चारा दे देते हो जैसे मछली का लोभ जाए वो जाके वो खाने जाए आप उसको पकड़ लोगे ऐसा करते हो भगवान जी इतना करुणामय है कि अपरागिक जगत से भगवान जी एक एक किस्म का चारा देके रखा है कि गुरु वैष्णव को भेज दे और शास्त्र भी रखा है प्रसाद भी रखा है और धाम भी रखा है सब कुछ रखा है गुरु मा रहते समय विदेशी लोग आते थे और ज्यादातर ये पोषण करते थे महाराज आप बोलते हो इतना कीपा है महाप्रसाद का कीपा धाम का कीपा नाम का कीपा गुरु वैष्णव का कीपा लेकिन हमको कीपा क्यों नहीं मिल रहा है यह हमको क्वेश्चन करते थे प्रश्न करते थे हम बोलते थे महाराज देखो इसका विचार ये है कीपा तो है ही है धाम का कीपा गुरु जी नहीं कीपा कर रहे अभिराम कीपा कर रहे हैं भजन करते करते अभिष्ठान तो लेकिन ये जो हालत है इसमें क्या है जो किपा जो कर रहे हैं किपा लेने का हिम्मत हमारा अंदर में नहीं है किपा लेने का हिम्मत हमारा अंदर में नहीं है इसलिए किपा नहीं ले सकता किपा तो दे देता है लेकिन किपा वो सुरख से निकल जाता है यह बोलता है इन्होंने सिरा भक्ति व लक्तृत्व का किपा पात्रों तो ठीक ही है किपा पात्रों तो है ही है लेकिन पात्र में सुरख हो गया यह तो कोई जाना नहीं <laughs> कि परख दिया था महाराज सूरग से निकल गया तो ये सूरक जो है इसमें ये भजन का गलती है जो हमारा फॉल्ट है किसी से भजन निकाल के हमको एकदम पेनीलेस कर देगा भजन में पेनीलेस ना हमारा गुरुवश्य में बिल्कुल विश्वास नहीं यही अंतिम अवस्था ये बना देगा ये जो है ये हालत जो है ये बहुत दुख की बात है ये अभी इधर बताया ये देखो तरबो तो किंग न जीवंती भस्ता किंग न युतो न खादंती न मेहंती किंग ग्रामी पसबो पर तो क्या ये ग्राम ये शहर का आदमी ये गांव का आदमी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भगवान का ऊपर गुरु वैष्णव का बिल्कुल विश्वास नहीं है उनको ऊपर इधर ये बोलने का जो एक तरीका है सोनक मुनि बोल रहे हैं क्या तरबो किंग न जीवं थी वृक्ष लता ये भी कि जीवन जापन नहीं करते वृक्षों का तो प्राण है और भस्ता जो है भस्ता जानते हो कामार कमार लोहे वाले जो लोहे का सामान बनाता उसमें हाँ हाँ कैसे हार देता है ये भी हमारा जो हमारे जो सास प्रोशा चल रहे है ये भस्ता का जो है इसका भी सास प्रोशाद चल रहा है कितना धिक्कर दिया है देखो कितना धिक्कर दिया है सोनका दिषि क्या तरवो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंती उतो न खदन्ती न मेहंती किंग ग्रामे पशुओं परे की ग्राम का अंदर में जो पशु है कुत्ता तो आदि क्या वो सब खाता नहीं है टट्टी नहीं करता क्षो क्या जीवन जापिन नहीं करता वृक्षो का तो लाइफ है जिंदगी है आप जानते हो और भस्ता जीवंती भस्ता किंग नसंती तो जो भस्ता है कामार का उधर जो हवा देते हैं ये भी कि सांस पुस नहीं लेते आज का अगर आप सब लोग इसका बराबर हो जाओ तो क्या फायदा इसका कहने का मतलब धिक्कार दिया है जो आदमियों में भगवान ने कितना कृपा किया देखो कितना सुंदर इंद्रिया कितना सुंदर विचार बुद्धि कितना सारे सारे दे दिया है शरीर सारे भरपूर कोई चीज का कमी नहीं है फिर भी ये लोग का अंदर में भजन करने का कोई इच्छा नहीं पैदा इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो भगवान ने ऊपर से सारे चाड़ा दे के रखा है कि किसी भी हालत से एक जीवातना एक गुरु वैष्णव का संग हो जाए एक गुरु वैष्णव का संग एक बार अंतर से होना चाहिए भक्ति वालों तीर्थ को से महाराज ऐसा बोट भूक ठोक के बोलते हैं ऐसा करके ऐसा करके हम लोग तो डर जाते हैं बोले तो कोई नहीं चाहता है भगवान को कोई नहीं चाहता ऐसा करके चिल्लाते थे भगवान चाहते तो आओ सामने पकड़ो भागवत तुलसी जी बोलो भगवान चाहिए कुछ नहीं चाहिए वो बोल ही नहीं सकता महाराज जी कितना बार बोले चिल्ला चिल्ला गया ऐसा जोर मारते थे हम तो डर जाते महाराज क्या होगा लेकिन कोई भी बोल नहीं सकता सौगंध खाके को सौगंध खा के, के गुरु का बोल नहीं सकता कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए हमको सिर्फ भगवान तुम्हारा चरण कमल चाहिए गुरुजी तुमको तुम्हारा चरण कम हमारा तुम्हारा सेवा छोड़कर किसी भी चीज़ का हमारा जरूरत है किसी फरमाइश नहीं है हमारा जिंदगी में ठाकुर जी का सामने आए ठाकुर जी का दंडवत करे तो महाराज हमारा किसी भी एप्लीकेशन नहीं है हमारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है भगवान हमारा ये एप्लीकेशन है इसको देखो तुम इसको पूर्ति कर दो ये हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं प्रभुपात जी बड़ा दुख का साथ बलते थे सारे आदमी जो है दुनिया का गणपति देवता का अर्चन करने के लिए बड़ा प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण को क्यों बुलाया नहीं लेकिन ब्रह्म संग में क्या है ब्रह्म संगीता में क्या है, है? ब्रह्मसंगीता में साफ़ बताया गया जत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभो दंडे प्रणाम समये स गणिराजा विज्ञान विहंतु मलमस्व जगत त्रयस्व गोविंदमादि पुरुषम तमाम भज ये क्या हमने रचना किया ब्रह्मा जी ने जो देखा है वो लिखा है ब्रह्म संगीता डायरेक्ट ब्रह्मा का जो अनुभव है वो अनुभव लेखा भले महाराज ये जो जिसका कीपा के द्वारा गणपति महाराज जी ने आपको विघ्न विनाशन करने का क्षमता मिला है अब आप आपका दुकान पे फैक्ट्री पे गेट पे लगा दो या तो हनुमान जी लगाओगे या तो गणपति जी लगा के जरूर उसमें लगा के क्या करता है और चोला भी चढ़ाएगा और प्रार्थना भी करे महाराज सुख संपत्ति आए घर का कुछ ना बिजनेस का लॉस हो जाए ये प्रार्थना करते लेकिन ये उसको मालूम नहीं है जे जिसका चरण कमल माथे पे पकड़ कर गणपति महाराज जी ने विघ्न विनाशन करने का क्षमता प्राप्त किए हैं वो कौन है वही है नृसिंह भगवान जत्पाद पल्लवो विनिदाय कुंभे दंडे प्रणाम समये समयश गणिराजा विघ्नान विहंतम अलमस्व जगत त्रि जगत का विघ्न विनाशन करने वाला नृसिहदेव है त्रिजगत क्या अनंत ब्रह्मांड का इन्फिनीटी ब्रह्मांड का मुसीबत मिटाने वाला नृसिहदेव है लेकिन ये जगत नृसिहदेव तक पहुंचेगा पहुंचेगा नहीं तो संभव नहीं है इससे गणपति महाराज को रखे रिप, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इनका चरण दे के रखे हैं और दक्षिण में जाओ बम्बे में जाओ देखो दुर्गा पूजा तो बंगाल में होता है ज्यादा वहाँ गणपति महाराज का कितना बड़ा बड़ा गणपति महाराज का सब माला माल होने के लिए भजन करता है पोपा जी ने बोले देखिए जो गणपति महाराज जो है इनका सूढ़ है सुन है ना टांग पोपा जी इतना सुनो कोई संप्रदाय में ऐसा व्याख्या आपको नहीं सुनने को मिलेगा वो बात बोले देखो ये जो गणपति महाराज है इनका जो सूर है ये आध्यात्मिकता का प्रतीक आध्यात्मिकता है तो माना अपना बुद्धि से अपना इंद्रियों से सारे हम माप लेंगे हम जान लेंगे ये सूर जो है प्रपा जी ने बताया ये आध्यात्मिकता का प्रतीक भक्ति का प्रतीक नहीं है और हमारा अपना क्षमता के द्वारा हम सब जान लेंगे सब हम समझ लेंगे ये जो अपना अपनापन जो है अहंकार ये यो सूंड के द्वारा गंध सुघ लेंगे ले लेंगे सब कुछ पापा जी ने बताए ये आध्यात् अध्ध, आध्यात्ता का प्रतीक आध्यात्मिकता का नहीं आध्यात् मतलब इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा हमारा तमाम इंद्रिय के द्वारा हमारा बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम सारे समाधान कर लेंगे तुम्हारा जरूरी है नहीं ये अपना अपनापन अहंकार करता अहम इति मन्नते ये भाप का ही सिंटम है गणपति महाराज का सुन जो भी हैं इधर सनुकादि ऋषि बड़ा धिका दिया तरबो तरव किंग न जीवंती भस्ता किंग नसंतुतो न खदंति न मिहंती किंग ग्रामे पशव अपरे छ बछन सौ वीर बराह औष्ट खरि संस्तुत तो पुरुष पुशु नौ यद कर्ण पेथो पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज सीरो बराह उष्टु खर संस्कृत पुरुष पशु नौ जद कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजह जिनका कानों में गदाग्रज भगवान का नाम नहीं गया है वो तो जितना सारे सौ सा मतलब कुत्ता बीड़ मतलब शूकर बीड़ो बड़ा हो ओष्टो बड़ा हो मैने शुकर खरो गाधा ये सबके द्वारा इसका स्तुति होता है किसी आदमी उसको स्तुति करना नहीं चाहिए ये गाधा भेड़ा है ऊट ये सब लोग ये सब जो है ये इनका सूती स्तुतिकरें जिसका कानों में भगवान का मतलब ये है जिसका कानों में भगवान का कथा नहीं गया तो ये इसका बराबर है ये इसका बराबर है इससे ज़्यादा नहीं ये व्यक्ति पशु तुल्यो ये व्यक्ति पशु का तुल्य है जिसका कानों में भगवान का कथा नहीं गया कुकुर ग्रामो शुकर उष्टो गौरधप इनके साथ उनका कोई भेद नहीं और उसका बाद न का शनक सोनक कह रहे बीलेबोरुक्रम विक्रमान जे न श्रृण्तकुटे नरस जिह्हासती दर्दुरीकसूत न भारह भार पर परम पट्टिरीटजुष्टपि उत्तम न मेद मुकुंदम शौक करौ न कुत सपरय हरेर हरेर लसद कंचनो कंकनो वर बर ही बरहाय ते ते नयने नान नम लिंगान विष्णु नीरीक्षण तो, तो द्रुमोजन अभाजो खेत्रानी नानो ब्रजतो हरेर जो ऐसा सुंदर बताया इसका कान जो है ये मिट्टी में गर्तो होता है न मिट्टी में जैसे एक गर्तो खोद लो बिले बतो उरुक्रम विक्रमानो जे न श्रणंत करो न पुटे न जिसका कानों में भगवान का कथा नहीं गया ये जैसे कान नहीं है ये जैसे मिट्टी में गत्तो खोड़ दो खोदो ऐसा और जिसका जीवा जो है ये भगवान का नाम अगर नहीं लिया तो ये ये जो मैडक मेडक है मेडक का जो ज्यूवा है गैंग गैंग करते हैं ये ऐसा बराबर जिसका मस्तक भगवान का चरण में नहीं झुका है ये मस्तक जो है एक ये, ये फेंक देने से अच्छा है कोई कोई काम का नहीं जब भी मस्तक में इधर ज्यादा है पश्चिम देश में जब बजा बजा के शादी करने जाता है जाता है ना तो इतना सुंदर राजा का मापी मुकुट लगाता है कोणे का को वह सवार रह जाता है हो जाता है न तो ये जो ये जो मस्तक में मुकुट है और पगड़ी है भारह परम पटो किरीट जुष्टम ओपि उत्तमांगम नौ नमित मुकुंदम यदि अगर मुकुंदो को भगवान को नमन नहीं किया है उसका कोई वैल्यू नहीं और बरहाय ते ते नयन नरानम उसका जो आँखें हैं जिसको भगवान का जिन्होंने भगवान का चरण कमल का भगवान का सौंदर्य का दर्शन नहीं किए हो उसका आँखें कैसा है जैसे मयूर का जो पाक है उसमें देखोगे आंखें जैसा है बेकार वो तो आखिर नहीं है ये बेकार है ये कोई काम का नहीं है और बताया अंतिम में जीवन छबो भगवत अंघरी रेणो नौ, न जातु मर्तु अभिलभित जस्तु बल्जैन भगवान का चरण कमल का सौगंध सौकर जो भगवान का धाम का भगवत भक्तों का रेणु अगर किसी का जिंदगी में नहीं आया वो तो जिंदगी ऐसी जी रहा है जैसे पेड़ पौधा सांस लेता है वो भी लेता है जैसे भस्ता सांस लेता है जीवन छबो मतलब जीवी तो होते हुए भी वो मुर्दा के समान वो जीवी तो है लेकिन ये मुर्दा की समान ऐसा करते करते द्वितीय स्कंद में चतुर्थ अध्याय तो में आए इधर बड़ा आश्चर्य की बात है आप हैरान हो जाओगे सुखदेव गोस्वामी जी हमने पाठ करना शुरू कर दिया आपको मालूम है सुखदेव गोस्वामी जी कथा बोलना तो शुरू कर दिया बोलना शुरू कर दिया ना परीक्षित महाराज पूछे तो उत्तर करना शुरू कर दिया लेकिन परीक्षित महाराज को जो उत्तर देते देते फिर इधर जो आए हैं सुखदेव गोस्वामी का ध्यान नहीं है भगवान का वंदना नहीं किए भूल गया ये सब महापुरुष का वंदना का जरूरी है नहीं वंदना तो चलती है फिर भी याद आ गया अरे वंदना तो किए नहीं बड़ा बारी भूल रह गए अभी वंदना करना शुरू किया कथा तो शुरू हो गया आज सुखदेव गोस्वामी अभी भगवान को वंदना कर रहे हैं क्या वंदना करें नमह परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदान निरोध लील या गृहित तो शक्ति तृतोद्याय दे नाम अंतर भवाया अनुपलक्म बर्तने जात य स्मरण यदीक्षण यद वंद्रवण यदर्ण लोक ससो विधुनो कलम सं तस्मी सुभद्र नमो नम बहुत सारे वंदना है हम तो दो एक बताएं <laughs> तृप्ति नहीं होता ये सब चीजों का नम परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदवस्थान निरोध लीलाया जो भगवान से सिष्टिस्थिति पलय का जो लीला हो रहा है वो परस परसमयी पुरुषाय भूय से गृहित तो शक्ति त्रयाो तीन किस्म का शक्ति प्रधान है हुँ? ये तीन शक्ति को लोग जो गृहित तो त्रयाय खेला कर रहा है और हर वस्तु में जगत में कई भी देखो अंतर वही अंतर्विर्वस्थितम किसी भी चीज में अंतर वही व्याप्तम विषम चराचरम भगवत वस्तु छोड़कर कर भगवत तत्व तो छोड़कर कर के कुछ है कुछ है ही नहीं सब देहों में किसी भी जीवों का अंतकरण में देहीनम अंतर भवयानुपलक्ष्म अंतर में रहते हुए जीवों का क्या भाव है इसको टकटकी लगाकर देखते हैं बहुत सारे वंदना किए हैं यद कीर्तनम जिसका कीर्तन करो जित शरण करो जित इन देखो जदईक्षणम जद वंदनम जिसका वंदन करो जद श्रवणम जिसका बारे में श्रवण करो जदअर्हणम जिसका पूजन करो लोग विदुनूति कलमशम शब्द इंस्टेंट जब भगवान का कीर्तन करोगे भगवान का स्मरण करोगे भगवान का दर्शन करोगे भगवान का वंदन करोगे भगवान का श्रवण करोगे भगवान का अर्चन करोगे कुछ भी करोगे संघ संख्या होता है लोगो सद्द विद्युन कलमशम साथ ही साथ आपका कलमश जो हृदय में जितना सारे पाप राशि है घनी सो जाए ये कोई चिंता का वाद ही नहीं होता है तुरंत तस्मी सुभद्र सबसे नमो नमः मंगल परम मंगलदायक भगवान का जो जस गान है ये जो सुनने का जो विचार होना चाहिए हमारा पर हमारा अंदर में तस्मी सुभद्र शबसे नमो नमः इसी भगवान को हम दंडवत तपसीन दान परा जस सिन्न सि नो मंत्रिदोहो सुमला खेम न बिंदति बिना जदरपनम तस्मी सुभद्र शबे नमो नमः क्या बोला तपस्ि न दानो परा जस सि नो मन सि नो मंत्रिदोहो समंग खे मम बिना जदर्पणम तस्म ही सुभद्र सबसे नमो नम यो सुभद्र सबसे सवन मंगलदायक से भगवान के चरण कम हम वंदन करें कि तपस्वी की दाता की जोगी की जससी की मंत्रज्ञो की सदाचारी कोई भी हो कोई व्यक्ति जिसका चरण कमल में अपना सारे चीज को जो जो कर्म किया जो भी किया ध्यान किया भजन किया कुछ भी किया तपस्या किया दान किया और करने का बाद अगर आप लटका दोगे साइन बोर्ड हमने दान किया था दाता है तो ये सब कुछ भी करो या तपस्या भी करो हम अगर घर का अंदर में अगर कुछ भी कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं ये भी किसी को दिखाने के लिए नहीं ये भगवान का चरण कमल में अर्पण कर दे भगवान ये तुम्हारा है यहाँ तक कि हमने गोवर्धन परिक्रमा करने का बाद भी हमने गुरुजी का हाथ में दे देते है ठाकुर गुरुजी तुम्हारा हाथ में हमारा ये गोवर्धन परिक्रमा का फल दे देता क्यों ये गोवर्धन परिक्रमा परिक्रमा लगाने का बाद अगर हमने ठाकुर जी का गोवर्धन के पास ये बोले ठाकुर जी ऐसा कर करे हमारा घर घरे में हमारा भगवत प्रवचन चले यार कोई माल पानी आए तो हो गया हमारा हो गया ना हमको कुछ मांगना नहीं क्योंकि एक नादन बच्चा जो है इसका कैसे मंगल होगा पिता माता जैसे जानता है सही से हम नादन बच्चा है हम भजन करें कुछ भी करे भजन का फल गुरुजी के हाथ में दे दे गुरुजी तुम जा करो करो तुम हमको मंगल दे दो हमने कोई गप बोलने के लिए बैठे नहीं आपको मिसाल ऐसे दे देगा दे चौक जाओगे नाम नहीं बताएंगे नाम बताने के लिए हम बैठे नहीं उदाहरण दे देते दे सिलौ महाराज जी को बाहरी दृष्टि में बहुत सम्मान करता है एक शिष्य है हम नाम नहीं बोलेंगे गोकुल मठ में भी रहे बहुत उधम मचाते थे बहुत उजम मचाते थे आसाम का है उन्होंने क्या किया ऐसा उधम मचाए कि उसके बाद सहन नहीं हुआ तो उसको मठ से निकाल दिया गया तुम मठ का बाहर रहो तो उसको ऐसा बैसन हो गया मठ में आराम से खाओ सो जाओ चार दस घंटा कोई कुछ बुलने वाला नहीं है आरती देखो देखो ना देखो ना से कोई कुछ बोलने वाला है क्या तो उसका बैसन लग गया था वो जब बाहर गया हो तो रोना सूर्य बोलते हमारा था गुरुजी हमको हमारा लिए जीना संभव नहीं तो महाराज जी दयालु है महाराज जी बोले कुछ समय के लिए वैष्णव बोले विचार लिया बाहर में रहो न तो उसका सास्ती हो जाएगा फिर ले लोगे अंदर में आओगे उसी समय में क्या किया उन्होंने क्या किया गोवर्धन में ये ज्योतिपुरा से डेढ़ दो किलोमीटर आगे एक जाएगा वो जगह वो रोटी पानी मिलता है एक जगह ठेका मिल गया वो उस रोटी पानी मिल गया और रोटी पानी खाते रहते हैं और बैठे माला तो करे क्या करे वही जाने तो भजन करने वाला आदमी तो लड़का तो नहीं है तो जो भी है और रोज परिक्रमा लगाते किसी ने उसको बोला है गोवर्धन परिक्रमा लगाते को सारे सुविधा हो जाएगा तो उन्होंने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया डेली एक परिक्रमा डेली इन्होंने उधर आठ महीना या एक साल रहा एक साल का आसपास होगा रोज परिक्रमा लगाया परिक्रमा लगाने के बाद फिर जब मठ में लाया गया उन्होंने ऐसा काम करके कर गया जो व्यासन में बैठ कर हम बता नहीं सकता उन्होंने करके निकल गया फेरार हो गया तो हमारा पास आदमी क्वेश्चन करता महाराज ये तो रोज गोविधन परिक्रमा करते थे तो क्या हुआ हम बोला महाराज हमारा विचार सुनोगे ना कि आप बोलोगे हमारे पर गुस्सा तो नहीं मानोगे बोले <laughs> विचार ये हैं गोवर्धन परिक्रमा करो कुछ भी करो गुरु वैष्णव का अनुगत्व करो तो आपका भक्ति मिलेगा कोई भी साधन करो गुरु वैष्णव का अनुगत्व में वो नहीं किया था दूसरा बात है ये अपराधी था बहुत वैष्णव अपराध करके उसका माथा तक जल गया और वैष्णव अपराध करते गए ये वैष्णव अपराधी का किसी भी भजन का जो पद्धति भगवान स्वीकार नहीं करते वैष्णव अपराधी वो भी कीर्तन भी करे या भगवान को परमानुभोग लगाए कुछ भी करे भगवान उसका स्वीकार नहीं करते इसका प्रमाण चैतन्य भागवत चैतन्य चौदह में तो है उसका किसी भी चीज भगवान स्वीकार नहीं करते फिर दूसरा बात यह है आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि महाराज जरो जगत का दिल्ली से मुंबई से बहुत आदमी जाके तो परिक्रमा करते हैं उसका तो फल मिल जाता है ये बता सकते हो इसका कारण ये है वो लोग अपराध नहीं किए पाप किए अब पाप जब राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते जब परिक्रमा करे एक कृष्ण नाम ले कृष्ण नाम का आभाष हो गया तो उसको काम पाप चला गया और गोवर्धन परिक्रमा किया बोला महाराज हमारा टैक्सेशन का बड़ा झमेला आ रहा है ठाकुर जी मिटा दो हो गया काला रुपया साधा बना दे ठाकुर जी और बोले हमारा लड़का का नौकरी नहीं मिल रहा है थोड़ा कर दो नहीं देती क्यों ये तो बाहर से आए हैं ये नादान है इसको पूर्ति इच्छा पूर्ति करने के लिए गिरिराज महाराज का कोई कमी नहीं है हैं कोई कमी दे दे लेकिन वो तो भक्ति नहीं मांगे जड़जगत का जीज दे दे इसलिए हमारा भागवत में है भगवान इतना चालू है शास्त्रों में भागवत में विचार है भगवान मुक्त मतलब सब कुछ दे देंगे आपको परिक्रमा करके देखो मांग के देखो दे, दे, दे। मैं दे ददाती मुक्तिम समानो भक्ति योगम यहाँ तक कि भगवान मुक्ति भी मांगो मुक्ति दे दे जटायु को भी रामचंद्र जी पहले मंगा था तातो कहो तातो मुक्ति तावर देता है मुक्ति मुक्त आपको उसका कष्ट का शांति कर दिया रामायण में है तो ये जो है आपका ये जड़जगत का आदमियों का कि इसका तो इसका अंदर में कोई अपराध नहीं बना है पाप बना है पाप तो होता ही है उस पाप तो भगवान का नाम में हट जाएगा और जो मांगे तो भगवान फूर्ति कर दे लेकिन जो वैष्णव अपराधी है इसका कोई निवेदन भगवान ग्रहण नहीं करते जो कुछ भी हमारा भजन का पद्धति है हरि कथा है हरि कीर्तन है जो कुछ भी है सब गुरु वैष्णव का अनुगत्य में करने के लिए बैठे अपने मनमानी कुछ बात है नहीं इधर जो है तपस्सी न दान परा जसस्सी न मनुष्य न मंत्र विदो सब जो कुछ है मंत्रविद है मंगलिकी मंत्रो सदाचारी कुछ भी किए तपसा किए दान किए कुछ भी किए ये सारे भगवत चरणार विंद में इसका, इसका फल को अर्पण ना कर दो तो कोई फल नहीं होता लाभ नहीं होगा उसका चरण में अर्पण करना चाहिए आ तस्मयी सुभद्र सबसे नमो नम ऐसा जो भगवान है जिसका गुण कीर्तन हरि कीर्तन के द्वारा सारे मंगल का जो रास्ता खुल जाते हैं वो सुभद्र सबसे कान के लिए रसायन स्वरूप सुमंगलदायक भगवान का चरण हम वंदना करें ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे वंदना किए हैं वंदन करने का बाद सम भागव जी महापुराण का ये जो द्वितीय स्कंद है इसके अध्याय इसमें थोड़ा सृष्टि का बारे में थोड़ा बहुत रहस्य बताए सृष्टि का बारे में हमने ज़्यादातर व्याख्या करेंगे तीसरा अध्याय में आएगा तीसरा उध्याय में जब कोपिल जी का उपाख्यन है कपिल जी का जो सांखोजोग आदि हैं उसमें हम ये चर्चा ही आएगा और ज़्यादा है इसमें दोबारा करें तो आपको समझ में नहीं आए तो इसमें छोटा करके हम ये सृष्टि तत्व का थोड़ा बहुत बता दें फिर तीसरा स्कंध में जब कपिल का उपाखान कपिल का प्रसंग आए उसी जगह हम जाके सृष्टि तत्व का बारे खूब ध्यान से सुनना सृष्टि तत्व का बारे में थोड़ा बताएंगे शायद काल भी हो सकता परसु भी हो सकता देखा जाए कितना जल्दी होए। ये भगवान जो कर्म किए पर जी महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं जो महाराज ये जो है पहले महत्त्व का उत्पन्न हुआ महत्वत्व तो तो क्या है एक विराट पॉसिबिलिटी है महत्वत्व तो ऐसा तो है जिसको व्याख्या करना मुश्किल है इसमें जो सारे सृष्टि का रचना होता है पहले भगवान का इखन के द्वारा महत्त्व का उद्भव होता है महतत्व इसका बारे में हम चर्चा करेंगे आपको समझ में आएगा सुंदर चर्चा करेंगे अब प्रश्न होता है महतत्व होता है महत्त्व होने के बाद महातत्व से आपका गुण विकार होता है सतगुण रजगुण तमगुण महत्व से महत्त्व से गुण का विकार होता है महत्वत्व विकार प्रद होता है सतगुण होता है रजगुण होता है तमगुण विच्छेद ध्यान से सुनना जब सृष्टि में कुछ नहीं है जब महाप्रलय होता है उसी में गुणों सामो रहता है ये शब्दों आपको समझ में नहीं आया तो हम दुखी हो जाएंगे ध्यान से सुनो ये त्रिगुण का साम्य अवस्था माने बैलेंस इंग्रजी में बोलते हैं बैलेंस अवस्था सतगुण रजगुण और तमोगुण का बैलेंस अवस्था है इसमें विक्षेप नहीं है सतगुण रजगुण तमगुण सारे एकदम बैलेंस अवस्था में निर्जीव निर्जीव माने उसका कोई क्रिया नहीं है मुर्दा का माप समझा मेरा बात जब सृष्टि प्रलय हो जाता है एक बार ध्यान देना भगवान का माया नित्व है भगवान का जितना सारे भगवान का जो क्रिया सब कुछ भगवान का जो सृष्टि में जीवात्मा जितना सारे सब नित्य है लेकिन ये सृष्टि बदलते हैं अभी नाश हो जाएगा फिर सृष्टि होगा अभी प्रश्न होता है ये पहले महत्त्व का उद्भव होता है महत्त्व से सत्व रजो और तमोगुण का विखेप होता है विक्षेप तीनों गुण भाग हो गया सृष्टि हो गया अभी समझ में नहीं आता तो है कि नहीं अभी वे होके त्रिगुण सृष्टि हो गया सतो रजोत्म सतोगुणों से आधिकारिक देवता जो है स्वर्गों का जो देवता हैं उनका सृष्टि हुआ सतोगुण से रजोगुण से आपका जितना सारे इंद्रिया हैं जितना सारे इंद्रिया है पंचकर्म्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय है सारे इंद्रियों का सृष्टि होगा कैसे कैसे होगा सब बताएंगे फिर ये जो तमोगुण है तमोगुण विकार प्राप्त होकर पंचोतन मात्रो पंचोतन मात्र ध्यान देना तमगुण का जो विकार हुआ उसमें से पंचोतन मात्र शब्दो स्पर्शो रूप रस गों पंचो दो पंचोकर्मेन्द्रियो पंच ज्ञानेंद्रियो रजोगुण से हुआ है ऐसे करते करते तमोगुण भी हुआ है तमगुण से ये सब जितना सारे हुआ है लेकिन सारे खोभित होने का बाद काल कर्म स्वभावस्तु सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी सृष्टि का ज्यादा कुछ कुछ नहीं हो रहा है किसलिए मैंने भगवान सब कुछ का अंदर अधिष्ठित होके सृष्टि का प्रकरण को बढ़ाएंगे सृष्टि का पोकरण जब तक तो भगवान अधिष्ठित तो ना हो जाए तो मुश्किल है भगवान डायरेक्टली एक्टिव कर देंगे एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा ये बात आपको समझ में नहीं आना हम नहीं आया हम जानते हैं इससे एक उदाहरण दे दे जैसे एक बड़ा फैक्ट्री हुआ बड़ा फैक्ट्री हुआ ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ रॉ मटेरियल चाहिए सब रॉ मेटेरियल आ गया ध्यान देना फैक्ट्री में जितना सारे अरेंजमेंट है कुछ कमी नहीं सारे अरेंजमेंट हैं फैक्ट्री में मशीनरी से लेकर फोरमैन से लेकर लेबर फोरमैन फैक्ट्री मैनेजर रॉ मटेरियल जितना सारे व्यवस्था है यह कुछ कमी नहीं है सारे व्यवस्थित है एकदम धक चलेगा फैक्ट्री फिर भी फैक्ट्री नहीं चल रहा है किस लिए किस लिए नहीं चल रहा है बोले महाराज बिजली, बिजली, बिजली नहीं है बिजली नहीं है बिजली नहीं होने से जितना बड़ा फैक्ट्री हो उसके अंदर में जितना सारे मशीनरी है जितना सारे जो कोई धूम मचा के व्यवस्था करो लेकिन जब बिजली नहीं आए जितना तंखा देके के फैक्ट्री मैनेजर को कुछ भी रखो कुछ होगा पड़ा सर? नहीं ऐसा जब बिजली आना शुरू कर दिया तो भगवान ताकत फैल दिया तब धक्काधक सृष्टि शुरू हो गया बस धीरे धीरे सृष्टि का विराट पुरुष का विभूति का वर्णन है सुंदर ज्यादा बोलने जाए तो समय नहीं होगा ऐसा करते करते धीरे धीरे वर्णना करते करते भगवान का लीला का वर्णन थोड़ा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी सृष्टि का उपकरण का बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं। कैसे कैसे क्या हुआ था भगवान का जितना सारे अवतार है चौबीस अवतार आदि ये सब तो धीरे धीरे प्रसंगों खोले हैं कैसे कैसे खोले हैं इसका बारे सारे करते करते नर नारन कैसे हुआ उसका बात क्या क्या हुआ जितना सारे अवतार आदि सारे बताए और बड़हा अवतार कैसे हुआ कुरु अवतार कैसे हुआ मत्स्य अवतार कैसे हुआ सारे तमाम थोड़ा थोड़ा करके टच करके वर्णन किए हैं अब वर्णन करने का बाद सुंदर भगवान ने जैसे गंग धन्वंतरी का भगवान कैसे आविर्भाव हुआ क्या हुआ सारे ये सब धीरे धीरे माँ वर्णन करते करते फिर बाद में भगवान का लीला का ये सुंदर सुंदर अवतार का वर्णन किए और बाद में सुंदर ये श्लोक हम प्रायः कहते हैं इस श्लोक को सुन लो जे स एश भगवान दय अनंतो हो सर भगवान दयेद अनंत क्या बोला जे शाम स एश भगवान दय अनंत जे स सा यश भगवान्येदन सर्वात्मनाश्रित यदि निर्भलिक ते दुस्तरामी चेहमा महमीति बलें महाराज जिनके कीपा नहीं जिनके जेशा स एष अनंत अनत जब तक आपका संबंध अनंत देव के साथ ना हो जाए तब तक आपका हृदय का जो कमी है कभी मिटेगा नहीं समझा मेरा बात जब तक क्षुद्र जीव क्षुद्र है जीव क्षुद्र है जब तक अनंत देव का साथ संबंध नहीं जोड़ ले तब तक उसका कोई हृदय का जो कमी है वो कभी पूरा नहीं होगा महाराज अनंत देव अनंत का साथ जब सम्बंध जोड़ जाए तो आपका हृदय इतना बड़ा हो जाएगा जैसे श्री भक्तिवल्ल चित्त आ महाराज दुनिया का आदमी आओ उसका आलिंगन करे हृदय छोटा नहीं रहेगा, बड़ा नीचा नीचा धरना है बड़ा नीचा धरना है जब अनंत देव का साथ संबंध हो जाता है तो उसका दिल इतना फैल जाता है खोल जाता है कि मानव पूरा विश्व हमारा दोस्त है कोई दोस्त दुश्मन नहीं है हमारा दोस्त है जैसे प्रहलाद किसी को दोस्त दुश्मन देखा कुछ नहीं बोला कोई सिकाज नहीं है जोरा जी महाराज किसको दुश्मन देखा जोरा जी महाराज का प्रसंग आएगा उनको पकार के लेकर देवी के सामने ऐसा करके घुसा दिया और फिर हाथों में क्या खड़ा ले लिया सिंधूर लगा के तेल और सिदूर लगा के ऐसा जय सी मां काली भवानी की बोल के बोली दे देगी दे। जब ऐसा बोला और भवानी क्या किया देवी भद्रकाली क्या किया मूर्ति से एकदम फाट के निकल गए और उसका ही जो खड़ा है उसको खींच लिया और लेके वो लोगों जो लोग काटने आया जरोवर्दी को उन लोगों का गर्दन काटना शुरू कर दिया भागवत में आएगा और हंसते रहोगे देवी एक एक को काट रहा है और फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल जान दे लीला भागवत में कंदूक लीला एक एक करके गर्दन काट रहा है और लाथी लगा के डागिनी जोगिनी जो है उसको लाथी दे रहे वो उधर से उधर लाथी दे उधर से उधर आप पहले जो काट रहा है काटने का बाद ऐसा करके उसका खून ऐसा करके खून पी रहे भद्रकाली वो देवी अभी भी है कुरुक्षेत्र तो आपका इधर ज्यादा दूर नहीं है नजदीक है ज्यादा न दे जहां जो पंच जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र तो युद्ध उसका बगल में ही है भद्रकाली वही भद्रकाली है तो देखो बात यह है तो उधार से प्रकट होके किए तो महाभागवत वैष्णव जो है ये किसी का ऊपर किसी आरोप नहीं करते दोष नहीं आरोप करते क्यों वो सब वो विचार करते हैं महाराज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है सारे भगवान के द्वारा ही हो रहा है इसमें हमारा कुछ करने का नहीं काल सुंदर विचार करेंगे शुरुआत में कैसे बंधन होता है जड़ जगत का प्रोपात जी क्या बोला था हम काम कल बताएंगे इधर होते होते ये श्लोक को सुन लो थोड़ा जब आपका साथ अनंत देव अर्थात बलोराम अनंत देव का साथ संबंध हो जाए तब देखोगे आपका दिल कैसा खिल जाएगा इतना आनंद होगा आपको पागल हो जाओगे और जे सामसा स भगवान द यो ये दर्वात्म आश्रित पद ज्योति निर्वली जो निर्वलिक निर्वलिक निर्वलिक मतलब निष्कपट निर्वलिक मतलब निष्कपट निष्कपट रूप जो हृदय से भगवान का चरण में शरणागत हो जाए निष्कपित सर्वात्म अस्तित्व मतलब हृदय से पूरा शरणागत हो गया हृदय में पूरा शरणागत होने का माने क्या है महाराज मानी है अपनापन बोल के कोई रिजर्व नहीं रखे अपना ये हमारा ये गुरु जी को नहीं बोलेंगे नेवर ट्राई टू में प्राइवेसी अपना व्यक्तिगत तो गोपनीय कुछ चीज को गुरु वैष्णव के सामने रखो मत तो आपको धोखा खाना पड़ेगा आप पूरा इसी जिंदगी में माला माल हो जाओगे मालामाल हो जाओ अगर गुरु आप क्या भजन करो गुरु वैष्णव आपके लिए भजन करेगा बोले तो ठाकुर जी इसको बचा लो और ठाकुर जी जब गुरु वैष्णव बोले ये तो कीर्तन है वैष्णव अरे आवेदन दया बहन अपाम ये तो हमने नहीं बोला हमने नहीं बोला वैष्णव आवेदन करे इसको बचा लो तो तुम्हारा जो भी स्थिति है और ठाकुर जी का हेडेक आ जाएगा ठाकुर जी बोले तो बता दिया उसको बचाना पड़ेगा कैसे बचाएगा ठाकुर जी को जुमा आ जाएगा लेकिन जब तक गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत तो ना हो ऊपर से दंडवध महाराज एक माला भी दे दिया सब कुछ कर दिया तो आपका जब हृदय से आप सरणागत नहीं होगे तब तक आपका क्या होगा आपका कोई सुविधा नहीं होगा निर्वलिक अंत से निष्कपट भाव सर्वात्मा हृदय से एकदम सरणागत होना चाहिए उसी समय क्या होगा जो जिसका ऊपर अनंत देव का ऐसा कीपा बरसता है ते दुष्तर ते दुष्तरम अति तरण देव माया वही भगवान का जो माया है वैशार दी माया किसी का हिम्मत नहीं भगवान का माया को काट के निकाल जाए किसी का एक गुरु वैष्णव का चरण पकड़ के जा सकते हो और कोई दूसरा रास्ता है नहीं है नहीं है नहीं तमाम शास्त्रों निकालो ते दुष्तरम थी ते दुष्तरम ते दुष्तरम अति तरण देव माया वो देव माया को काट कर निकल सकता है नई शांग ममा हमीथी धी सौ सिगाल भक्शे वो कुत्ता बिल्ली खाने वाला ये जो शरीर है रक्त मंसुख का इसमें अपनापन विचार नहीं आएगा ये हम है ये शरीर हम है। हमको आपने अपमान किया हमको क्या अपमान किया हम तो कोई शरीर नहीं है तो हमको अपमान नहीं लगा ये बोलना ही बचपना बच्चा का काम है जैसे शंकर भगवान जब दक्ष जगो धंगस हो गया थी ब्रह्मा देवता लोग ब्रह्मा को लेकर सारे गया और शंकर भगवान का कोयलास में किया और वंदना किया महाराज जो हुआ तो हुआ है भूल जाओ क्षमा कर दो वो तो ऐसा किया ही है उसका बुद्धि तो खराब है अब जो होना है हो गया क्षमा कर दो तो शंकर भगवान ने हंस दिया क्या कह रहे हो आप लोग क्षमा करना भूल जाओ हम थोड़ी ये सब विचय में लगे हुए हैं वो जो दखो जी ने दखो जो काम किया ये तो बच्चा बच्चा बच्चा जैसे बाबा को लाठी लगाता है हैं एक न मासूम बच्चा अगर पिता को है एक लाथी मार दिया बाबा क्या गुस्सा होता है तो शंकर भगवान बोले क्या कर रहे हैं ये सब बकबास हमने ना तो ये ये जो है दक्ष आदि ये तो बच्चा है इसका विचार तो नीचे है बच्चा मतलब विचार तो नीचे है इसका क्या दोष हम पकड़े इसका हम चिंता भी नहीं कर सकते इसका इसका दोष का बारे में हम चिंता भी नहीं कर सकता सिर्फ हमने जो स्वास्थ्य दिया है ये तो मर्यादा को स्थापन करने के लिए स्वयं शंकर भगवान बोला ये अभी आएगा चतुर्थ स्कंद में बोले महाराज हमने तो ऐसा शास्त्री इच्छा करके दिया क्या कि मर्यादा का स्थापन हो जाए हमारा कोई अपमान अपमान कुछ नहीं है हम तो बोले बाबा है कोई अपमान नहीं है गुरु वैष्णव भाव का भी किस अपमान होता नहीं अपमान संभव नहीं तो ये भी बोले महाराज भूल दाव जो हुआ ये भी क्या बात है इसमें कुछ नहीं होता जो भी है इधर जो है अभी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सुंदर करके ये सब बताए भगवत ईदम भागवतम नाम ऐसा करके समा सुंदर बताने का बाद अभी बताए ईदम भागवतम नाम जन्मे में भगवतोदितम संग्रह अयम विभूति नम तमेतद विपुल करो ये जो हमने तुमको बताया ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बताया ना नारद जी के पहले बताया और नारद जी फिर ये जो आपका है वैष्यव जी इसको बताया था तो यहाँ जो है हम हमको भगवान जे समझ जो सब चीज बताए थे जो सब चीज बताए इसका नाम ही है भागवत इसका विभूति आप संग्रह और चिंतन करके इसको विपुल रूप अठा अठाराजा श्लोक का जो विस्तार तमेतक विपुलिक रूप और एक बात ध्यान देना चाहिए तमाम जो सब आदमी भागवत को व्यसन बना लिया है भागवत को ठाकुर जी साक्षात है कृष्ण इनको जो व्यासन बना लिया इनका चरणों में हमारा प्रार्थना है भागवत का ये जाएगा ध्यान से देखे कोई व्याख्या नहीं करता महाराज बाजार में व्याख्या तो लारे लप्पा हो गया बस चला कोई ये सब चीज़ बोलेगा नहीं क्योंकि उसमें अपना पोल पट्टी खोल जाएगा कुछ नहीं बोलेगा हम तो हमार तो ऐसा मजा करते हैं कि कोई भी भागवत प्रवक्ता है आप बोला आपका भी कितना सारा इधर उधर है बोला वो देखोगे ये जो दूसरा स्कंद है इसको बिल्कुल ना ही पाठ करते क्योंकि दूसरा ये जो द्वितीय स्कंद है इसमें इतना सारे गहरा तत्व है वो तो स्पर्श नहीं कर सका भगवत तो सम, स्वयं समझा नहीं कुछ स्वयं तो समझा नहीं मुखस्त करके कितना तक बताएगा वो डर के मारे द्वितीय स्कंदों को बिल्कुल पार करके मारा या ऐसा ऐसा बोला बर के छलांग लगा के तीसरा स्कंद के बराह तत्व बराहोदेव का अवतारण थोड़ा चला जाए किस लिए बोले उसका संभव नहीं है द्वितीय स्कंदो चर्चा कर जाए तो प्रमाण हो जो द्वितीय स्कंदों के पाठ करके विचार करके बताए तो वो वास्तव पंडित है वास्तव किफा उसको मिला असंभव द्वितीय स्कंद में जो चीज़ है गहरा अभी हमको मजा करके ये सब बताते हैं आजकल का बाजार में जो भागवत का कथन कथाकार है वो सब अद्वितीय वक्ता मतलब द्वितीय स्कंद छोड़ के सब बताता है अद्वितीय वक्ता द्वितीय स्कंद स्पर्श नहीं करेंगे स्पर्श करेंगे थोड़ा बहुत भगा इससे अद्वितीय वक्ता अद्वितीय है ये इतना सुंदर भाव है इसको विचार करे तो तमाम बिजनेस भागवत का नाम में जितना बिजनेस चल रहा है तमाम बंद सिद्धांतों का बात ये है ये भागवत जी को लेके अगर कभी भी आप कुछ कुछ भी खेलकूद करो तो आपका सत्यनाश हो जाएगा भागवत का अपमान कर दो कुछ भी करो भागवत को लेके बिजनेस करो कुछ भी करो या कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं है उसको भागवत दे दो कि सारे बहुत विचार हैं इसमें क्या होगा इसके सत्यनाश हो जाएगा और भगवत प्रवचन करने के लिए ब्रह्मा जी कैसे बताए ब्रह्मा जी ने बताए यथा हरौ भगवत नृणाम भक्तिर्भविष्यती ऐसा भगवत प्रवचन करना चाहिए जो जो एक भी आदमी सुने उसका अंदर में भक्ति का बार आ जाए बताया गया यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यती सर्वात्मी अखिलाधारे इति संकल्प वर्णन जब भी व्यासासन में बैठोगे आपको ऐसा करके जनु पकड़ कर वादा करना है ठाकुर जी हम बिजनेस करने नहीं बैठे हम तो गुरु जी का कीपा देने के लिए हे भगवत जी हे कृष्ण तुमको प्राप्ति करना तुम्हारा प्राप्ति करना संभव नहीं है एक भागवती एक खुला है आप अगर हमको कृपा करके हमारा जुवा पे आप उदय हो जाओ तो इसके द्वारा तुम्हारा कथन पिया या प्रेम मतरी मोरे सुनो निजो गुनागान राय रामानंदो बोलते महाराज राय रामानंदो दक्षिण भारत में महाप्रभु बोलते हैं प्रभु का पास बोलते हैं राय है। जब प्रभु तुम अपने ही खोद आप ये विचार को प्रस्तुत कर रहे हो हमारा अंदर में बैठकर और खोदी सुन रहे अंतर में तुम ही बखता तुम ही सोता कमाल का खेल है यही भावना अगर बैस आसन में जो बैठे इसका अंदर में ये विचार नहीं आए तो उसको वैस आसन में बैठने का कोई अधिकार है, है नहीं सर्वात्म अखिल आधार ये संकल्प लेके बैठो कि गुरुजी हमको भक्ति देने के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत विचार करने बैठे इसमें ज्यादा सा भी हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है ये श्लोक को सप्तम तो उध्याय सप्तम तो सप्तमुदाय का अंतम, अंतिम श्लोक जरूर यह विचार करना चाहिए यह अगर नहीं करे इसका लिए भगवत प्रवचन करना बिल्कुल अपराध है वो मार ना लेगा कभी खुला समय मिले तो हम बताएंगे अभी तो सब बताएंगे नहीं जैसे अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथा मृतम सवर्णम नईव कर्तव्य सर्वशिष्ट जथा पयो भागवत तो महाराज आपने बोले अमृत तो है अभी आप बोल ले उसका पास सुनना नहीं उसका पास सुनना नहीं तो क्या विचार है ये हमारा विचार पद्म पद्म का विचार है उधर बताया अवैष्णव मुखोद गिरम हरिकथा मृदम श्रवणम नहीं कर्तव्य अवैष्णव जो है जो वैष्णव तिलक मला किए हैं लेकिन वैष्णव नहीं है तिलक मला मना के रखे हैं वैष्णव नहीं है ऐसा व्यक्ति का मुखाराबिंदु से कभी भी भागवत सुनना नहीं कीर्तन भी नहीं सुनना है सुनने से नुकसान हो जाता है अवैषण मुखदगिर हरिकथम मृदम स्वर्णम नैव तत्व क्यों सर्वोक्षिष्ट जथापय जैसे ये तो भागवत जी अमृत तो है ही है लेकिन ये भागवत जी महापुराण को किसी ने विषयी आदमी ने विषय का जो भावना है इस विषय की भावना इसमें घोल दिया है विषय की भावना घोल दिया तो ये आप आकर में जाए तो आपका लिए मौत हो सकता है बोले महाराज हमने भागवत का था सुना था हमारा मौत हो गया कैसे इसका उदाहरण देके बोला जैसे दूध जैसे दूध है दूध रखा हुआ है आपको जानकारी नहीं है दूध रखा था दूध का कटोरी किसी सांप ने घर में घुसा था कब वो सांप जो ये कटोरी का अंदर मुख डाला था दूध में पता नहीं आप आगे दूध को गर्म करके पी लिया बस तुरंत मौत इसमें दूध का क्या दोष था दूध का तो दोस्त नहीं था दूध तो दूध तो ही था लेकिन दूध का अंदर में साब जो मुख दिया ये आपको पता नहीं था इसलिए मर गया कृष्ण है आपका कृष्ण में मठ है ना ग्वारी बाजार में कृष्ण नगर ग्वारी बाजार के सामने आज से दस साल बारह साल पहले एक अजीब घटना हुआ वो कैसे बोलो सुबह में उठकर पड़ोसी देखते हैं ये ये ये किसी का घर में जितना सारे फैमिली मेंबर था सारे मर के पड़ा हुआ है अजीब घटना बड़ा अच्छा फैमिली है सारे मर गया पांच पांच और दस कितना फैमिली मेंबर था सारे मर गया वो कैसे और पुलिस से जाजमेंट करने के आदमी आए इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ध्या, ध्यान से देखा कोई मरने का कोई चिन्ह नहीं कुछ नहीं पोस्टमार्टम करेगा बाद में अभी देख रहे हैं आके विचार कर रहा है क्या हुआ कुछ नजर में नहीं आता कोई अस्त्र नहीं है किसी ने मारा ये भी प्रमाण नहीं कुछ नहीं फिर गोविंद विवाह का जो गोविंद विवाह का आदमी है वो धीरे से देख रहा है महाराज इसका सामने सारे आदमी जो बैठा था खाने का थाला है सारे पड़ा हुआ उसमें मड के पड़ा है और उन्होंने देखा जितना सारे चेटी है चेटी आके थाली के ऊपर भीड़ लगा रहे उन्होंने सर चेटी कैसे आ रहा है और खाना जैसे जहाँ से परोसना परोसने का जगह है वो भी देख चेंटी आ रहा है उन्होंने चेंटी को फॉलो करते करते चला गया बाहर बारांा छोड़कर कर जहाँ पेड़ पौधा है उसका अंदर में थोड़ा मैला फैला फेंका हुआ है उधर गया उधर जाके देखा एक सांप है मर के पड़ा हुआ है उसका ऊपर से चेंटी सब होके ये सब घर में आ रहा है उस खाना का अंदर वो जहरीली सांप सारे मर गए तो दूध का तो कोई दोष है नहीं लेकिन दोष है दूध का अंदर में मुख दिया कौन सांप? ऐसे जो विष्वी आदमी हैं, वो भगवत कथामृतों को बोलना शुरू कर दे जो अमृत तो है ही है लेकिन ये अमृत का संग उसका हृदय का बीस उसमें संचारित हो जाता है इसमें क्या होगा मत पतन भी हो सकता है वह आप बोलोगे भागवत का था सुना है क्या लिखा है सब भागवत का सुनने से मंगल विचार करना चाहिए बोका का, का माफी सुनोगे तो कोई फायदा नहीं ऐसे हमारा शास्त्रों में विचार है विषयाशक्त सक, विषयासक्त चित्तानम कृष्णावेश विषय विषय में आशक्त चित्तों में किसी भी हालत से विषय में आसक्त चित्तों में भगवान का चिंतन आ नहीं सकता अगर थोड़ा भी आया तो टिकेगा भी नहीं आया गया ये संभव नहीं तो इधर आके हम लोग एक श्लोक बोल के आज अंत करेंगे इधर राजू बाछो परीक्षित महाराज कह रहे हैं हरे अद्भुत बेरयस्व कथा लोक सुमंगल कथय स्व महाभागो यथा हम अखिलात्मनि कृष्ण निवेश संयम मनस्त कलेवरम परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास बड़ा आरती पेश किया हे महाभाग मां भागवत हे गुरुजी आप अद्भुत हरि का मंगल मय कथा ऐसा रूप हमारा सामने वर्णना करो जिसको सुनते सुनते हमारा आसक्ति का एकदम श्रृंखल उन्मोचित हो जाए और कृष्ण सर्पो जो हैं ये हमको डांसे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में हमारा पूरा तन मन धन पूरा अर्पण हो जाए और अनायास हम ये शरीर को छोड़कर निश्संग होकर निश्संग मतलब प्रकृति का तिगुण को छोड़कर किसी भी कनेक्शन नहीं है तो भगवान के चरण में लगन लग गया हम सॉरी छोड़ सकता है ऐसा मापी घरी कथा हमको सुना हरेर अद्भुत बीरजस्व कथा सुमंगला कथयस्व महाभाग यथा यथा अहम अखिलात्मनी कृष्णे निवेश निम मनस्तैख्य कलेवरम जैसे हमार हमारा ये शरीर छोड़ने का बड़ा भारी सुविधा हो जाए कोई शरीर में लगन लहे तब न आपका कष्ट होगा मारा हमको सांप डासा हमको अपमान किया कोई लगन नहीं है ऋणत षिण्यत कथ श्रद्धया नि घृणत नाति नातिदीर्घेन कालेनो भगवान विशते हृदय बल श्रृणत श्रद्धया नि घृणत सचेषिम नातिदीर्घेन कालन भगवान विशति हृदय अगर भगवान का श्रद्धापूर्वक भगवान का गुणगान करो सुनते रहो सिन्नत श्रद्धा न्यतम गिनतश्च सचेषितम भगवान का गुणगान श्रवण करो या भगवान का अधूर जो क्रियाक्रम है लीलाए हैं ये सब सुनते रहो सचेतम भगवान का लीला इसमें क्या होगा नाति दीर्घे कालेनो काले नो भगवान विषेते ही दी खूब जल्दी भगवान आके हृदय में बैठ जाएगा इससे सहज साधन और कुछ है नहीं इससे सहज साधन वो ही नहीं सकता और शीला महाराज जी भी आपका गुरु जी भी ये श्लोक को प्रायः व्याख्या करते थे धौत्वात्मा तो पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती मुक्त सर्वपरिक्लेश पांथ स्वशरणम जथा धौतवात्मा तो पुरुष जिसका हरिनाम कीर्तन सुनते सुनते अंतरात्मा पवित्र हो गया वो कृष्ण का चरण कमल कभी भी जिंदगी में कई जन्म में छोड़ेगा नहीं दौत तो आत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न किसी भी हालत से भगवान का चरण कमल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है चाहे बाजी लगा दो देखो भगवान का चरण चाहिए कि तुमको ये चाहिए घर दौलत सारे चीज सब चाहिए क्या चाहिए बोले भगवान चाहिए महाराज हम तो ये कहते हैं कि अगर अपना गर्दन को देने का स्वाद गरदान को दे दे इसमें भगवान मिले तो भी सस्ता है अपना गर्दन को काट के दे दे अगर ठाकुर जी बोले तेरे को मिल जाए हम तो हम बोले ये भी बड़ा सस्ता हुआ अपना गर्दन को काट के दे दो तो आप समझो ब्या किसी भी हालत से सब कुछ आप देने के लिए तैयार हैं तो मानो भगवान गुरु वैष्णव आपका हो गया उसमें कोई संदेह नहीं दौतात्मा पुरुष कृष्ण कृष्णपाद मोलम नमुन किसी भी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जैसे बहुत दिन घर का बाहर गया है बिजनेस करने के लिए या काम धंधा में गया है बहुत दिन बाद बाहर बाहर में खाना पीना अच्छा नहीं हुआ बहुत हंगामा हुआ उसके बाद जब घरन घर में आने का बाद नहा धोआ करके घर में मैया का पास खाते हैं या तो बीवी का पास कैसा लगता है ऐसे लिखता है बोले मुक्त परिक्लेशो अपना घर में आके जहाँ भी बाहर में आप नीच जाओ होटल में या कहीं भी जाएगा अपना घर में फूटा टूटा तकिया है उसमें आके नींद जाओ देखो कितना मजा आए देखो किसी झोपड़ी वाले भी वो बाहर नींद जाता है कोई भी किसा भी जाए वो आए घर में ठेला चला के रिश्का चला के कुछ भी हो अपना झोप्पड़ पट्टी में घुसने के बाद अपना जो फूटा टूटा चकिया में सो जाए आ महाराज कितना सुंदर नींद आया ये नींद आला किसी का क्यों कि निश्चिंत हो जाता ना तेज बोले मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथो हो सौस्वरंग जैसा जैसे पांथो घूमते घूमते अपना शरण में आ गया अपना जगह पे आ गया डेरा पे आ गया तब तो उसका जैसा मजा होता है ऐसा मजा कभी होना संभव नहीं ऐसा करते करते अष्टमोध्याय में सुंदर वर्णन किया भगवान को कैसे कैसे भगवान का वर्णन किया कैसे प्राप्त कर सकते हो और बाकी बाक्यास्तो समय हो गया काल वर्णायक चतुष्सलो की भागवतम जो है वो काल वरनायक बड़ा महत्वपूर्ण है चतुष्लो की भाग बहुत ध्यान से सुनोगे वो समझने से आपका बड़ा आनंद हो जाएगा बड़ा खुश हो जाओगे वंशा कल्प दुर्वश्य के पासिंद पतिटान पावन गोविष्णव्यो नमो नमः